होगी तो सब उदास जैसे हो रहे थे और हमारे जिस जड़खोर गोधाम के सहायताार्थी कथा हो रही है हमारे गौशाला के जितने भी सेवक हैं सभी सेवकों के मन में था कि भाई कथा तो होनी ही चाहिए किसी भी तरह कथा हो पर एक आयोजक ना होने से सबके मन में ऐसा था कि बिना आयोजक के इस कथा का संपादन कैसे होगा इतना बड़ा कार्य है उसको कैसे संपादित करेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं पूज्य महाराष्ट्री का एक नियम है कि जो राशि किसी ने गौ सेवा के निमित्त दी है उसका विनियोग गौ माता की सेवा में ही होना चाहिए उसका एक रुपए भी दूसरे किसी सेवा में नहीं लगना चाहिए तो महाराज जी ने भी कहा कथा तो आप लोग कराइए लेकिन हमारी प्रार्थना है गौ सेवा का एक रुपए कथा में नहीं लगेगा फिर हमारे विजय जी इन्होंने कहा कि महाराज कथा तो होगी अब जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा करके किसी लोगों से प्रेरित करेंगे किसी से कहेंगे कि भाई कथा होनी है और महाराज सी की वाणी हो जाए क्योंकि प्रचार प्रसार हो चुका है तो फिर ये हुआ कि निश्चित हो जाए और संयोग से ये कथा के आयोजक आप लोग देखे होंगे कोई नहीं ठाकुर जी ही थे पर ठाकुर ठाकुर की बात हो गई वो श्यामल सरकार थे श्यामल सरकार और इधर नेह विहारी के मन में आया कि क्यों ना कथा होनी चाहिए तो कथा के मनोरथी नेह विहारी हो गए और आप देख रहे हैं व्यासपीठ के निकट भागवत जी के बाजू में ठाकुर जी विराजे हैं वो इस कथा के मनोरथी बने हैं कि जो कथा होगी वो श्रवण करेंगे तो संयोग से हम आप सबको पूज्य महाराष्ट्र की वाणी का लाभ प्राप्त होगा आज प्रथम दिवस है और संस्कार चैनल के माध्यम से भी अनेक लोग कथा सुनने के लिए बैठे कितने लोगों के टेलीफोन आते थे महाराज जी कथा कितनी तारीख से है तो हमें संकोच होता कैसे मना करें कि अब कथा नहीं होगी प्रभु कृपा से संयोग रहा जो समय था यथावत चलता रहा और अब हम आप सबको थोड़ी देर में पूज्य महाराज श्री पधारेंगे और महाराज जी की वाणी का लाभ मिलेगा आप सभी हरिभक्तों से वैष्णवों से हमारी प्रार्थना है संस्कार चैनल के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं करेंगे उन सब से प्रार्थना है कि कार्तिक का परम पावन मास है और आप सब जानते हैं कि पूज्य महाराष्ट्री का एक ही उद्देश्य एक ही मन में संकल्प और आज एक ही विचार बार बार महाराष्ट्री के हृदय में आता है कि किसी भी तरह से हमारी पूजा गौ माता की सेवा हो सब गौ माता की सेवा में लगें गौवृत्ति हो जाए सबके घर में गाय पहुंच जाए एक भी घर ऐसा ना हो कि जिनके घर में गाय ना हो और पूज महाराज श्री इस बात को अपने प्रवचन के माध्यम से बार बार हम सबको सुनाते महाराज श्री कहते हैं कि इतना सत्संग हो रहा इतना भक्तिमय वातावरण है आज फिर भी लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा इसका मूल कारण क्या है कहते लोग गाय से दूर हैं अगर गाय से जुड़ जाएं जाए पदार्थों का गौ का प्रयोग अपने दिनचर्या में लाने लग जाएं गाय गाय का का दूध दही गाय का घृत यही शुद्ध सात्विक आहार अगर वो लेने लग जाएं और फिर सत्संग करेंगे तो आप देखें जीवन में सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा आमूल परिवर्तन आएगा क्योंकि आहार शुद्धि के बिना व्यक्ति को ऊपर सत्संग का जितना प्रभाव पड़ना चाहिए उतना प्रभाव ठीक से नहीं पड़ पाता है हमें वो एक प्रसंग स्मरण में आता है मानस जी का कि जिस समय रावण के यहाँ अनेक राक्षस तो मारे ही गए और एक एक करके सब मारे ही रहे थे तो रावण ने सोचा क्यों ना अब कुंभकर्ण को जगाया जाए और यही कुछ करेगा नहीं तो हम ऐसे ऐसे करके एक एक करके सब समाप्त हो जाएंगे और कुंभकर्ण को जगाया हम पूरा प्रसंग नहीं कह रहे केवल आहार शुद्धि की बात बता रहे हैं वो छह महीने सोने के बाद जब कुंभकर्ण जगा और रावण ने सारी स्थिति सुनाई सुना करके कहा कि देखो इतने लोग मर गए हैं आगे मरने वाले हैं तुम भी कुछ करो उसने कहा समझाया रावण को जी में प्रसंग है उसने कहा कि तुम अपना कल्याण चाहते हो जगदम्बा का करके, करके आए हो हो तेरे जैसे दुष्ट का पापी का पापी कभी कल्याण नहीं हो सकता है अपना कल्याण चाहो तो राम जी के चरणों की शरण को ग्रहण कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा रावण ने सोचा ये तो साधुओं की भाषा बोलने लग गया तुरंत उसने अपने सेवकों को कहा इसको अशुद्ध आहार दिया जाए और अशुद्ध आहार जब इसके हृदय में जा, अंदर जाएगा तो इसकी भाषा बदल जाएगी और हुआ ही यही कि जैसे उसके सामने महेश खाए कर मदरा पाना और फिर गर्जू बज्रा घात समाना फिर वो गर्जा और राम जी से लड़ने के लिए तैयार हो गया तो विचार करें आहार का कितना बड़ा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में पड़ता है इसलिए आहार अगर शुद्ध होगा और आहार शुद्ध होगा तो हमारा अंतःकरण चतुष्टय जो है वो पावन बनेगा क्योंकि कहा गया है आहार शुद्ध हो तो सत्व शुद्धि आहार शुद्ध होगा तो सत्व अंतःकरण की शुद्धि होगी और शुद्ध आहार पवित्र आहार देने वाली केवल और केवल पूजा गौमाता हैं अगर हम गौ माता के पदार्थों का सेवन नहीं कर सकेंगे तो शुद्ध आहार हमें मिलेगा ही नहीं कोई कितना भी कहे हम बहुत पवित्र आहार ले रहे अगर वो गव्य पदार्थों से निर्मित नहीं है तो वो शुद्ध है ही नहीं इसलिए संपूर्ण शुद्धता संपूर्ण पवित्रता गौ माता के गौ पदार्थों में है गौग्यों में है तो महाराज श्री बार बार हम सबको यही प्रेरित करते हैं कि आप सब कथा तो सुने कथाओं को सुनने के साथ साथ ये संकल्प करें और आपको बताए कितने लोग हैं यहाँ वृज में तो है ब्रज के बाहर हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूज्य महाराष्ट्र की वाणी सुनी और अपने अपने घर में किसी ने फार्म हाउस पर गाय रखी और उसका परिणाम ये निकला कि उनके रोग भी दूर हो गए और मानसिक रोग भी दूर हो गए अंतःकरण भी शुद्ध हो गया भगवत भक्ति के पथ पर चल रहे हैं तो आप सबसे प्रार्थना है कि महाराष्ट्री का जो संकल्प है उस संकल्प में हम अपने संकल्प को जोड़ दें इन महापुरुषों के संकल्प के साथ हम चल पड़ें देखो महापुरुषों के साथ चलने में बहुत बड़ा लाभ है ये जो हमें बताएंगे वो हमारे हित के लिए ही बताएंगे तो गौ माता की सेवा करें और इस आयोजन का पवित्र उद्देश्य भी यही है कि वृज में जो कथा हो रही है वृंदावन धाम में कार्तिक का पावन मास तो महाराष ने बार बार कहा भाई बहुत दिन से गौमाता की चर्चा नहीं हो सकी है तो ये भी उद्देश्य है और महाराष्ट्र जी के द्वारा स्थापित जो ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान जड़खोर गौधाम आप लोग बार बार सुने होंगे बहुत लोग ऐसे हैं जो उस जड़खोर गौधाम का दर्शन करके भी आए हैं वो एक देखने लायक जगह है कितना सुंदर स्थल है कितना पवित्र स्थल है जब गौमाता पर्वत पर चढ़ने के लिए जाती हैं और उस समय जो लोग देखते हैं वो रह नहीं पाते सहजों ने स्मरण हो आता है कि श्री कृष्ण बलराम जब गौचारण करते होंगे तो निश्चित रूप से यही शोभा होती होगी जो आज पर्वतों के मध्य गाय चढ़ रही हैं उतरती हैं चढ़ती हैं बहुत सुंदर शोभा होती है उन गायों की तो वह परम पावन गौधाम जड़खोर जो महाराज जी के द्वारा संचालित है ठाकुर जी सब सेवा स्वयं कराते हैं महाराज श्री बार बार कहते हैं कि हमारे तो ठाकुर जी ही कराने वाले हैं और आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रायः सभी गौ माता की सेवा से जुड़े हैं कोई भले ही एक दो गाय रखें चाहे दस गाय रखें चाहे सौ गाय रखें वो इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि गौ माता की सेवा में बहुत अर्थ की भी आवश्यकता होती है बहुत भूमि की भी आवश्यकता होती है प्रभु कृपा से भूमि तो बहुत मात्रा में अपने को प्राप्त है जड़कुर गौधाम में और महाराज श्री का तो एक उद्देश्य महाराज श्री बार बार कहते हैं हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हमें किसी से कुछ मांगना न पड़े और मांगते भी नहीं हैं पर गौ माता की सेवा में इतनी अर्थ की आवश्यकता होती है जहाँ अभी साढ़े पाँच हजार के लगभग गाए हैं या विचार करें वहाँ का नित्य प्रती का तीन लाख रुपये प्रतिदिन का खर्चा है गौ माता का और जब हम लोग सब बैठते हैं हमारे जड़खोर गौधाम के जितने भी सेवक हैं सब बैठते हैं तो विचार करते हैं कि इतना राशि इतना धन कहां से आता है बस हम लोग यही सोचते पूज्य महाराज श्री का संकल्प और उनके हृदय का जो दृढ़ विश्वास है कि ठाकुर जी किसी ना किसी को प्रेरित करके और सेवा करवा लेते हैं तो निश्चित रूप से ठाकुर जी ही करवा रहे हैं अभी हमारे जड़खोर गौधाम की गौसेवा तो सुचारू रूप से चल ही रही है पर गौ से रूपों पर बहुत बार बार संकट आ जाता महाराज जी आज चारे की समस्या है तो महाराज जी कहते कोई बात नहीं हम तो अपने ठाकुर जी से कहेंगे और किससे कहने जाएं और सत्य इनसे कहेंगे तो ये सुनने वाले भी हैं और यही ठाकुर जी अपने किसी निज जन के हृदय में प्रेरणा करते हैं भाई जड़कोर गौधाम में आज गौ माता के लिए चारे की आवश्यकता है भूसा घर की आवश्यकता है अथवा साइड की आवश्यकता है तो वो ठाकुर जी ही प्रेरित करते हैं जिनको वह वहाँ जा सेवा करते हैं आज हमारे जड़खोर गोदाम में ऐसी ही कुछ समस्या है हमारे जितने भी जड़खोर गोदाम में सेवा करने वाले हमारे सब सेवक हैं उनके मन में चिंता ये बार बार रहती है तो महाराज सी ने कुछ दिन पहले ही हम सबको बिठा के कहा था चिंता मत करो ठाकुर जी अब तक चलाते आए हैं ठाकुर जी पूरा करेंगे और हम सब के लिए एक महाराज जी का वाक्य ही अवलंबन है महाराज श्री कह देते तो सब निश्चिंत तो हो जाते और सबके मन में ऐसा विश्वास भी है कि महाराज जी कह देंगे तो जरूर ठीक रूप से वो सेवा चलेगी और चल भी रही है आगे जो समस्या है वो भी निश्चित रूप से ठाकुर जी पूरा करेंगे और गौ माता की सेवा जैसी चल रही है सेवा उसी ढंग से चलेगी पूज्य महाराज जी का पदार्पण हो गया आप सभी हरिभक्तों से निवेदन अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं तो आप सभी जो भी हरिभक्त इस संस्कार के माध्यम से इस जड़गोर गौधाम के सहायता भक्तमाल कथा श्रवण कर रहे हैं सबसे हमारी प्रार्थना है कि आपको जो ठाकुर जी सामर्थ्य दें जो मन में प्रेरणा करें आप पूजा गौ माता की सेवा में जरूर अपना समर्पण करें गौ सेवा के पवित्र कार्य से जुड़े बीच बीच में आपको हम अपने संस्थान के प्रकल्प उसकी सारी जानकारी भी देते देते रहेंगे वैसे अनेक बार आप लोग संस्कार के माध्यम से हमारे जड़खोर गौधाम के प्रकल्पों के बारे में भी सुन चुके हैं और बहुत ऐसे हरिभक्त हैं जो नियमित रूप से गौ सेवा के इस पवित्र कार्य में जुड़े हुए हैं और जो भी इस पवित्र गौ सेवा के कार्य से जुड़ना चाहें संस्कार के स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र चल रहे हैं और जो भी इस गौसे के पवित्र कार्य में अपनी राशि समर्पित करना चाहते हैं पुण्य के भागी बनना चाहते हैं उन सबसे भी प्रार्थना है या तो आप संपर्क सूत्र के माध्यम से राशि भेज सकते या इस टीवी स्क्रीन पर भी हमारी संस्थान का अकाउंट नंबर खाता संख्या चल रही है उसमें आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं बस हमारी प्रार्थना है जैसे महाराष्ट्री हम सबसे कहते हैं ऐसे ही महाराषि तो बार बार कहते केवल राशि के द्वारा गौ सेवा नहीं आप हृदय से पूजा गौ माता से जुड़ो और जब हृदय से गौ माता से जुड़ोगे तो आपको लाभ होगा केवल राशि दे दी और बस हम छुट्टी पाएगा ऐसे नहीं आप गौवृत्ति हो गव्य पदार्थों का सेवन करें और फिर गौ सेवा करें फिर कथा का रसपान करें तो आप देखें आपको कितना सुख मिलेगा कितना आनंद होगा कितनी प्रसन्नता जीवन में आएगी ये सब आप कार्य करें और एक बात और आप सबसे हम बार बार कहेंगे पूज्य महाराज आप सबको कभी किसी सेवा के लिए प्रेरित नहीं करते हैं हमारे महाराज का स्वभाव है और बार बार हम लोगों से महाराज जी कहते कोई भी आए बड़े से बड़ी कोई सेवा करने भी आए महाराज जी क्या सेवा करें महाराज जी कहते बस राम राम करो ये सबसे बड़ी सेवा है ये बिल्कुल ठीक है राम राम करना ही चाहिए उससे बड़ी कोई सेवा नहीं है फिर भी हम लोग पूज्य गौ माता की पीड़ा को देख करके पूजा गौ माता की आज पीड़ा आप सब जानते हैं कितनी पीड़ा गौ माता को है और इस भीषण परिस्थिति में अगर हम लोग गौसेवा के पवित्र कार्य से नहीं जुड़ेंगे हम लोग अपनी पूर्ण लक्ष्मी का विनियोग पूजा गौ माता की सेवा में नहीं करेंगे तो शायद उचित नहीं होगा इसलिए ऐसी अवस्था में जो हमारे ठाकुर जी की आराध्या उपास्या जिन श्री कृष्ण की कथा हम लोग बहुत चाव से बहुत प्रेम से महापुरुषों के मध्य बैठकर के सुनते हैं विभोर होते हैं जरा हम विचार करें वो श्री कृष्ण उन्होंने क्या किया जन्म लेके सब सर्वाधिक उनका जीवन गौ सेवा के पावन कार्य में व्यतीत हुआ और उन्होंने मानो हम सबको है करके दिखाया और कहा है कि कोई हमें प्रसन्न करना चाहे तो हमारी आराध्या उपास्या पूज्या गौ माता की सेवा करेगा तो हम उस पर जरूर कृपा करेंगे वो बिल्कुल सिद्धांत है भाई ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं अगर हम उनसे प्रेम करने लग जाएं तो ठाकुर जी हमसे बहुत जल्दी राजी होंगे और हमसे अधिक प्रेम करेंगे तो ठाकुर जी का सर्वाधिक प्रेम अगर कहीं है तो वो है पूज्या गौ माता से इसलिए हम सब पूजा गौ माता की सेवा खूब भावपूर्वक करें परम पूज्य प्रातमणी संभवतः पूज्य सीट ठाकुरदास बाबा या हमारे पूज्य भक्तमाली जी महाराज का वाक्य है वो कहा करते थे कि संपूर्ण कार्य सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए भगवान ने जो सामर्थ हमें दी उसके अनुसार हमें सारे कार्य करने चाहिए पर गौ माता की सेवा सामर्थ्य से भी ज़्यादा करनी चाहिए भले ही हमें सामर्थ नहीं है उससे अधिक गौ माता की सेवा में अपने धन का विनियोग करें और एक बात आपको बताएँ ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में वो घटना घटित हुई वो संस्मरण अगर हम सुनाने लग जाएं तो बहुत विलंब होगा खाली एक आपको बात बताएं गौ सेवा के पवित्र कार्य में आप लोग महाराष्ट्र से कथा के मध्य में कई बार उन महानुभावों का स्मरण सुने जिन्होंने गौ सेवा की है तो गौ सेवा का पवित्र कार्य जिन्होंने भी किया है वो किसी भी तरह से उन्होंने गौसेवा का कार्य किया गोमाता कभी किसी का उधार नहीं रखती है आप लोगों ने बाबा भाव महाराज जी से सुना होगा गोमाता कभी किसी का उधार नहीं रखती नगद देने वाली है पूज्य गौ और यही सुरधेनु कामधेनु हैं कोई अलग से नहीं आई है बस हम भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक इनकी सेवा करेंगे तो यही गौ कामधेनु हैं और निश्चित रूप से हमें सब प्राप्त हो जाएगा विचार करो जिनकी सेवा से हमें ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं भला संसार की वस्तु कोई प्राप्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे आप सब गौ सेवा के पवित्र कार्य में जुड़ें हमारे जड़खोर गौधाम जो संस्था है आप सब उससे जुड़ें महाराज जी का पावन संकल्प जो गौ सेवा गौवृत्ति होने का है वो तो अधिक से अधिक लोग गौ सेवा के साथ साथ गौवृत्ति बने निश्चय कर लें कि हमारे घर में गव्य पदार्थों का ही प्रवेश होगा भारतीय देश नस्ल की गाय का दूध दही कृत इसी का ही उपयोग हम जीवन पर्यंत करेंगे और हम नहीं हमारे साथ जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो भी बहुवृत्ति होंगे और गव्य पदार्थों का सेवन करेंगे और एक बात और कह के हम लोग पूज्य महाराषि की वाणी का लाभ लें आप जो भी लोग संस्कार के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी हमारी बहुत बहुत प्रार्थना है घर में आपके बालकों का जन्मदिन हो अथवा आपके विवाह का दिन हो अथवा घर में पितरों का कोई दिवस हो उस दिन आप लोग कुछ ना कुछ मंगल कार्य जरूर कराते हैं और कराने ही चाहिए इसके लिए हमारी प्रार्थना है आप जो मंगल कार्य कराएँ वो करें अखंड हरिनाम कराते हो भी कराइए मानस जी का पारण कराते वो कराइए ब्राह्मणों को भोजन कराते वो कराइए लेकिन साथ साथ में हमारी प्रार्थना है ऐसा निश्चय करें उस दिन जिस बालक का जन्मदिन हो उससे गौ सेवा कराइए कम से कम 11, 21, इक्यावन एक, एक, एक सौ जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी गायों की एक दिन की सेवा का संकल्प करा के गौशाला में समर्पित कराएं इससे बालक को सुंदर आशीर्वाद मिलेगा और उसकी भावना सुंदर होगी ऐसे आपके घर में जो मंगल आयोजन हो जो कोई भी मंगल आयोजन का समय आवे ऐसा कोई भी आपका घर में कोई पवित्र कार्य हो तो इन परम पवित्र आयोजनों में आप गौ माता की पूजा करके फिर उन कार्यों को करें तो ना तो कोई विघ्न होगा और परम मंगलमय पूर्वक वो कार्य आपका संपन्न होगा इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी हरिभक्तों को जय श्याराम जय गो माता जय गोपाल और हम पूज महाराज जी की वाणी का लाभ हमारे अखण्ड आश्रम से पूज्य स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज विराजे हैं आप इधर मंच पर आ जाएं और एक बड़े ही गौभक्त भीलवाड़ा क्षेत्र से जो विठल अवस्थी जी हैं ये समाज सेवा का भी कार्य करते हैं विधायक जी हैं लेकिन ऐसे देखकर कर के न लगता नहीं कोई नहीं कहेगा सामान्य रूप से आते हैं ये भी खूब गौ माता की सेवा में जुड़े हैं निवेदन आप भी आए महाराजी को प्रणाम करके फिर राजमान हो जाएंगे पूज्य स्वामी जी विराज बोले जगज जन गौ माता की कमल भक्त चरणचिन्मकर भक्तजनमस निवासा श्रीरामचंद्राय बागीय से वने लक्ष्मी से वक्षसे यस्ते हृदय संविदू विश्वसर्ग विसर्गा जगद्धाम परम जगद्ध प्रहलाद नारद पराशर प्रहलादनादपराशरकुंदर व्यांबरी सुखशौनकालजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भगवता छाकतरुभ्युभ्य पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भक्त भक्ति भगवंत गुरुचतु बपुवेक इनके पद वंदन किये नाश विघ् मंगल आदि विचारी वस्तुन और अनूप हरिजन को यश गाम ते हरिजन मंगल सब संतन मिली निर्णय कियो मथिश्रुति पुराण इतिहास भज को दोई सुगर के हरि के दास श्री हरि भक्तन को यशगागर से तरन को नाहिपा श्री हरिजो आय विराज ये कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हमदास तुम पाछे जो और हो श्रोता ही रसखान के सकल मनोरथ पुरबहुश्री भगवान बार बार पद बंदों श्रीनाभा आभा जिनकाढ़ गाभा वेद खोश भक्तमाल रसदेन प्रियादास जू के पद कमल बंदो बारम्बार की नि भक्ति रस बोधनी ती का अति सुख सार चार युगन में भगत जे के पद की धूरी सर्व सुशिर धरी राखी हो। मेरी जीवन गोविंद जय जय गोपाल जय ma की श्री अमुना की श्री गिरिराज महाराज की जय श्री यज्ञेश्वरी जगजननी गौ माता की जय श्री जड़खोर गोधाम की, की जय श्री पथ्मेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की, की जय सब विप्रन की जय श्री भक्तमाल की श्री नाभागो जी की जी। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री प्रियादासी महाराज की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री पहाड़ी बाबा महाराज की श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की सब संतन की सब की सब की सब भक्तन संतनिकी श्री गोविंद विहार में हम आप सबको श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री नये विहारी जी की चरण सन्निधि में बैठकर के भक्तमाल की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कल तक सूर्यश्याम गौशाला का गो आराधन महोत्सव था आज वहाँ भंडारा था और आज से श्री जड़खोर गोधाम की सेवा के लिए आज से गो आराधन महोत्सव वृंदावन में आरंभ हो गया यही ठाकुर जी की बड़ी कृपा है वे एक दिन भी अपनी लीला कथा की स्मृति से विमुख नहीं करते हैं अट्ठाईस तारीख को हिताश्रम में कथा पूर्ण हुई और 28 को ही सूर्य श्याम गौशाला में कथा आरंभ हो गई वहाँ लोग कह रहे थे कि महाराज हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ कथा कहेंगे यहाँ कैसे आएंगे लेकिन आप ठीक समय से यहाँ भी उपस्थित हो गए यह कथा पूर्व निश्चित थी ये जड़खोर गोधाम की सेवा के लिए किंतु जो मनोरथी भक्त प्रवर हैं बड़े अनुरागी वैष्णव हैं चेन्नई वाले डॉक्टर साहब उनके ठाकुर जी इस कथा के मनोरथी थे कुछ ठाकुर जी की ही शिक्षा हुई उनके ठाकुर जी की इच्छा कि हम किसी दूसरे अवसर में कथा श्रवण करें व्यवहारिक कोई लौकिक हेतु वो भी कहीं ना कहीं रहता ही है लेकिन हम लोग भगवद इच्छा को ही मुख्य मानते हैं भगवान की इच्छा ऐसी हो गई कि वह कार्यक्रम आगे हो किंतु इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार अत्यधिक हो चुका है, बहुत से लोग अपनी टिकट करा के यहाँ आ चुके वृंदावन में और एक बार तो हमने ये कहा कि जब मनोरथी वैष्णव के यहां कोई असुविधा आ गई है अकस्मात तो कोई बात नहीं सात आठ दिन हमको वृंदावन में केवल विश्राम का अवसर मिलेगा कथा को स्थगित कर दो और एक तरह से कथा स्थगित जैसी ही हो गई लेकिन चेन्नई वाले ठाकुर जी पीछे सुनेंगे वृंदावन के नेह बिहारी जी जैसे बल्लभ कुल के ठाकुर कई ठाकुर इतने मधुर हैं बल्लभ कुल के कि केवल उनके सिंहासन का उनकी गद्दा तकिया का ही दर्शन होता है ठाकुर जी किधर बैठे हैं जल्दी दर्शन नहीं हो पाता हमारे निम्बार्ग संप्रदाय के श्री सर्वेश्वर प्रभु हैं राधा सर्वेश्वर प्रभु वो भी इतने मधुर ठाकुर हैं कि आचार्य चरण जब अभिषेक के समय अपनी हथेली में विराजमान करके दर्शन कराते हैं तब वो भी लेंस से दर्शन होता है बहुत सूक्ष्म ठाकुर जी तो हमारे नेह विहारी जी भी ऐसे ही हैं एक तुलसी दल भी सामने आ जाए तो ठाकुर का पर्दा लग जाता है एक गुलाब के फूल की पकड़ी भी सामने आ जाए तो ठाकुर जी का पर्दा हो जाता है बहुत मधुर ठाकुर तो श्री नेय जी के मन में भाव जगा कि चेन्नई वाले ठाकुर जी बाद में आकर सुनेंगे तो वृंदावन की कथा स्थगित नहीं होना चाहिए वृंदावन के निवासियों को भी सत्संग का सौभाग्य मिलता है लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कार्तिक में तो महाराज की कथा वृंदावन में अवश्य होती है और होनी है तो ये ठाकुर जी ने कृपा करके ऐसा बानक बना लिया कि भक्तमाल कथा का अवसर प्राप्त हुआ हमारे जड़खोर गोधाम में गोसेवा का कार्य बड़ी कुशलता पूर्वक संभालने वाले श्री रास बिहारी दास जी जिनका उपनाम बहुत प्रसिद्ध है श्री गिरी बाबा तो श्री गिरी बाबा श्री गिरी बाबा वो कल कह रहे थे कि भक्तमाल होनी है तो गो भक्तमाल हो पर दीनबंधु दासी से चर्चा हुई कि श्री भक्तमाल की कथा का प्रचार हुआ है तो वही होनी है भक्तमाल की कथा होगी और हमारे बारे में एक प्रसिद्धि है लोगों में एक मान्यता सबके दिमाग में बैठ गई है कि महाभारत की कथा होगी तो गौ माता बीच में जरूर आएंगी भागवत की कथा होगी तो गऊ आएगी राम कथा होगी तो गऊ आएगी तो भक्तमाल की कथा में गौ माता नहीं आएंगी क्या तो प्रत्येक चर्चा उसमें गौ माता की पवित्र चर्चा के बिना हमें स्वयं में ऐसा लगता है कि आज हमारी वाणी पूरी तरह सार्थक नहीं हो सकी कारण यह है कि वर्तमान समय में प्रचंड युग के भयंकर दुष्प्रभावों के कारण वैदिक सनातन संस्कृति का मूल धर्म का मूल जो गोवंश है वह सबसे अधिक पीड़ित और उपेक्षित हो रहा है जिस अंश में इस देश में जहाँ कहीं गो सेवा हो रही है और जिस अंश में गोवंश की उपेक्षा हो रही है तिरस्कार हो रहा है उन दोनों स्थितियों का विचार करने पर सेवा का कार्य तो अभी हम 10 प्रतिशत भी नहीं कर पा रहे 90 प्रतिशत गोवंश की न तो सेवा हो पा रही है ना उसका संवर्धन हो पा रहा है न उसकी सुरक्षा हो पा रही है आज बहुत बड़ी संख्या में इस देश में गोवध हो है तो वो तो अनुपात करीब एक लाख के करीब गोवंश तो नित्य प्रति उसका वध किया जा रहा है और फिर लाखों किलो की, की संख्या में गोवंश कुपोषण का शिकार है भूखी प्यासी गाय पन्नी खाकर कचरा खाकर पॉलीथिन खा करके कर, कर भूख नहीं बुझा रही है अपने प्राण गवा रही है समाज के लोग जो अपने को बड़े गर्व के साथ मानते हैं कि हम भारतीय हैं हिंदू हैं ऐसे लोग ही गाय को अपने खूंटे से खोल रहे हैं कितने लोग गोपालक तो ऐसे हैं दुह लेने के बाद गाय को निकाल देते हैं बाहर बांधते तो है कुछ बांट आदि दे देते हैं उसके लोभ में वो आ जाती है धार काढ़ी और निकाल दिया यह अपराध कौन कर रहा है दूध के अयोग्य गोवंश को अनुचित व्यक्ति के हाथों में कौन सौप रहा है बेच कौन रहा है यह सब कैसे होगा यह सब बिना जागृति के नहीं होगा और जागृति का एक ही प्रकार है कि गो विषयक चर्चाएं गो विषयक चर्चाएं कथाओं के माध्यम से अधिक से अधिक हों हम अत्यंत विश्वासपूर्वक ये बात कह रहे हैं कि भारतवर्ष के जितने छोटे बड़े वक्ता हैं धर्माचार्य हैं उपदेशक हैं वे यदि यह निश्चय कर लें कि कोई कथा हो कोई आयोजन हो गौ महिमा और गो सेवा की चेतना तो चन के माध्यम से जगाएंगे ज्यादा नहीं दस मिनट में गो में देंगे यदि यह निश्चय भारत धर्माचार्य सभी कथावाचक सभी उपदेशक करते हैं तो हमें विश्वास है कि समाज में जनता में इतनी बड़ी जागृति कि फिर कोई गो अपराध नहीं करेगा भारत वंश का गोवंश सुरक्षित हो जाएगा इसी दिशा में एक लघु प्रयास ब्रिज में आरंभ हुआ है नित्य गोचारण स्थली जहां आज भी संत अनुभव करते हैं कि ठाकुर जी वहां गोचारण करते हैं कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली श्री गोवर्धन डीग और कामबन के निकट स्थित जड़खोर गोधाम बधिकों से छीनी हुई बचाई हुई गो सेवकों की निष्ठा की परीक्षा भी लेते हैं और हम तो कहते हैं कि मिट्टी की हंडी खरीदने वाला व्यक्ति भी दस पांच रुपए की हंडी खरीदने जाता है तो उसको ठोक बजा कर देखता है टन टन बोल रही है कि झन झन टन टन बोले तो ठीक है और झंझनहट जन आवे तो कहीं न कहीं से उसमें छिद्र है फूटी है तो दस पाँच रुपए की मिट्टी की हंडी उसको जब ठोक बजा करके लोग लेते हैं तो गौसेवकों को ठाकुर जी निश्चित अपनाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है तो ये भी तो मिट्टी की ही हंडी है पार्थिव शरीर है इस मिट्टी की हंडी को इस मनुष्य के भीतर जो कुछ गौसेवा या गो उपासना की भावना जगी है क्या उसको ठाकुर जी थोड़ा ठोक बजा के भी नहीं देख सकते क्या तो आर्थिक संकट संस्थाएं जब अनुभव करती हैं गोसेवी संस्थाएं तो हमारी मान्यता तो यह है कि उस काल में ठाकुर जी गौसेवकों को थोड़ा ठोक बजा के देखते हैं कि इनका उत्साह कितना कम हुआ ये अनुकूल सोचते हैं कि प्रतिकूल सोचते हैं ठोक बजा के देखना चाहते हैं अपने महाराज जी की बात याद आती है श्री मलुक पीठ जब निर्माण नहीं हुआ था टाइम वही थी खाली स्थान था उसमें गायें थी निर्माण हुआ उनकी व्यवस्था अलग करनी थी आवश्यक थी आर्थिक संकोच था जुट नहीं पा रही थी तब तो यह हुआ कि जरूर कहीं न कहीं से कर्ज लेकर भी गाय की व्यवस्था करनी पड़ेगी पर पैसा कहीं से लेने में बड़ा संकोच था यहाँ कोई व्यवसाय नहीं कोई खेती नहीं कोई निश्चित आय नहीं किस हिसाब से कर्ज लिया जाए देने का साधन क्या है और महात्मा लोग कर्जा लेने का विरोध भी करते कर्ज नहीं लेना चाहिए क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ता है तो हमने यह समस्या महाराज जी के सामने रखी पूज्य गुरुदेव अनंतश्री सम्पन्न श्री गणेशताश्री भक्तमाली जी महाराज के सामने हमने कहा महाराज जी आपके ही प्रवचन में सुना था कि ऋणानुबंध पूर्ण करने के लिए मनुष्य धरती पर आता है इसलिए कर्ज नहीं करना चाहिए नहीं फिर किसी ने किसी का कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा और तो अब आप कहते हैं कि गाय की व्यवस्था करो तो अब पैसा तो लेना पड़ेगा अब शरीर का ठिकाना नहीं इसलिए कर्ज लेना नहीं चाहिए तब चाहिए आप हमें थोड़ा निर्देश दें बिना किसी से उधार लिए गौशाला के लिए भूमि ली जा सकी ये संभव नहीं चुकाएंगे कैसे इसकी बड़ी समस्या है कब तक चुकाएंगे महाराज जी बोले वैसे हम कर्ज लेने को अच्छा नहीं मानते लेकिन इतनी बार संसार का कुछ न कुछ हिसाब किताब चुकाने तो एक बार गाय के लिए यदि आ जाओगे तो इसमें कौन सा बुरा हो जाएगा इसलिए तो तो अभी दीनबंधु दास बोल रहे थे पूज्य महाराज जी का कि सब कार्य अपनी सामर्थ्य के भीतर करना चाहिए, किंतु तो सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं गाय के लिए कर्ज कर लोगे नहीं तो कर्ज चुकाने आना पड़ेगा क्या करोगे गो से वही तो करोगे तो इतनी बार संसार के लिए आए हो एक बार गाय के लिए आ जाओगे तो कौन सा बुध और इस बात के लिए निश्चित गाय कभी उधार नहीं रखती है कोई कोई देवता नगद फल नहीं देते थोड़ा विलंब भी करते हैं फल देने में पर गो माता कभी किसी का वो सद्या फल देने वाली है गो माता इसलिए निश्चिंत रहो सब ठाकुर जी ठीक कर देंगे यद्यपि वह राशि कई वर्ष बाद चुकी पुरानी वाली गोशाला थी, लेकिन हो गई तो हो गई अब एक नई गोशाला भी हो गई ठीक यही संकट बार बार जड़खोर पर आता थोड़ी दूरी भी है आर्थिक बार बार हो जाता है संसार ऋण में चली जाती है और जब संस्था पर कुछ होता है तो जो सेवा करने वाले लोग हैं उनको चिंता होती है घबड़ा सब घबड़ा जाते हैं पर पता नहीं क्या है हमको घबराहट नहीं होती कर्ज से किसी अच्छे काम में कुछ ऋण भार बढ़ जाए उससे हमें घबराहट नहीं होती बिल्कुल घबराहट नहीं क्योंकि यदि हमें चिंता होए, घबराहट हो तो ये माना जाएगा कि भगवद आश्रय में कुछ न्यूनताए यद्यपि जैसा भगवान का आश्रय होना चाहिए वैसा अभी तक बनी नहीं इस बात की समझा से सदगुरुदेव भगवान की कृपा से आ चुकी है कुछ हुआ श्री गुरु गोविंद की कृपा से हुआ जो अभी गुरु गोविंद की कृपा से हो रहा है और जो आज भी गुरु गोविंद की कृपा से ही होगा हम दूर दूर तक नहीं है अपना भी पेट भरने में समर्थ नहीं क्या तो करें सब ठाकुर जी ठीक करेंगे सब बढ़िया होगा इस कथा के माध्यम से हम जड़खोर में गो लगे हुए भाग्यशाली सेवकों को भी आश्वस्त करना चाहते हैं निश्चिंत होकर सुनो भगवान सब ठीक करें भगवान पर भरोसा रखो गौ माता पर भरोसा रखो हम गौ सेवा की बात तो प्रत्येक कथा में कहते हैं लेकिन मांगने की याचना है उसको कर याचना की बात हमारे सामने कोई बैठकर खड़े होकर करे तो भी हमें लज्जा का अनुभव होता है संकोच का अनुभव होता है। हम भक्त चरित्र ही कहेंगे गांव में सब जगह हम ये प्रेरणा देते हैं कि हर व्यक्ति को जो जहां है वहां रहकर और इतना ही नहीं हर व्यक्ति को अपने पवित्र धन में से दशान धर्म के लिए निकालना चाहिए यह हमारी आज्ञा ये शास्त्र की आज्ञा है आप जो कुछ कमाते हैं आपको जो लाभांश मिल रहा है उसमें से दशांश जो है वो आपका नहीं है यदि हो तो उसे यह समझ लेना चाहिए दशांश को घटाकर अपनी आयु माननी अपनी आय मानना चाहिए जैसे किसी व्यक्ति की दस हजार रुपये की मा तो उसका दशांश कितना हुआ एक हजार तो उस व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि हमारी माश हजार की ही है पर कुछ तो ऐसे भी होते हैं बेहिचक वाले जो धर्मादा को भी खा जाएं हो सके तो धर्म को भी खा जाएं ऐसे भी लोग होते हैं पर यह बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनने की और स्वीकार करने की है हमने अपनी आय का दशांश यदि धर्म के लिए उसका उपयोग नहीं किया पवित्र कार्य के लिए उपयोग नहीं किया तो वह दशांश जिसको हमने अपना मानकर खर्च किया है वह हमें बहुत भारी नुकसान देगा वो पचेगा नहीं क्योंकि वह अंश हमारा है आप विचार करो संसार में इतने लोग पड़े हैं कि दशांश वे दशांश नहीं निकालें एक अंश निकालें शतांश निन्यानवे पुछ एक पैसा निकालें यदि एक रुपया भी एक पैसा भी अपनी आय में से शतांश सौमा भी यदि डालने का निश्चय करें तो एक भी गाय रोड पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी कचड़े के ढेर पर खड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी इतना धन है अभी भी इस देश में भारत देश में इतना धन है लेकिन ईमानदारी से एक भी गाय के लिए लोग खर्च नहीं करना चाहते अभी शुर श्याम गौशाला के उत्सव में एक मुंबई के भक्त हैं उन्होंने बताया कि हमारे किसी परिचित ने अपने मित्र को किसी लौकिक प्रसंग में मुंबई बुलाया तो विमान भेजा विमान से बुलवाया और कहाँ से विशेष खाद्य सामग्री मंगाई गई तो उस मित्र को उसके आतिथ्य में एक घंटे के आतिथ्य में प्लेन का भाड़ा आदि लेकर प्लेन बहुत भाड़ा लगता है करीब सत्रह अठारह अपने मित्र को बुलाकर एक घंटे उससे बैठकर आमोद प्रमोद प्रमोद्यक्ति ने खर्च कर दिया तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बनाने के लोग बढ़ चढ़ करके धन का और जिस व्यक्ति ने आप झूठी प्रतिष्ठा को पुष्ट करने के लिए हम धनी मानी पुष्ट करने के लिए जिस व्यक्ति ने इतने लाख रुपए थोड़ी देर के लिए खर्च कर दिए उस व्यक्ति कहा जाए कि तुम गो तो वो कह रहे थे महाराज उनको यदि प्रेरणा दें तो दस हजार रुपए भी उनकी गांठ से निकलेंगे नहीं दस हजार नहीं दे सकते गोसेवा हम अपने जीवन सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं सुमति नहीं है हमारे संस्कार अच्छे नहीं है हमारा लोक भी बिगड़ रहा है और इस प्रकार की वृत्ति के कारण लोक भी बिगड़ रहा है लेकिन उस ओर हमें ध्यान नहीं है जब तक कोई जन्मांतरीय पुण्य कुण्य से जन्य जो हमारा उत्तम प्रारब्ध है वो जब तक हमारे साथ रहता है तब तक हमें अनुभव नहीं होता है लेकिन भोग के द्वारा उस होती जब हमारे अत्यंत अपरिहार्य निर्माण दुष्कर्म का परिणाम होता है तो फिर उसका समाधान कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता और पश्चाताप करना यही हमारे हाथ लगता है हर व्यक्ति को दशांश आय में से यदि दस हजार रुपए की आय है तो सिने करना चाहिए कि हम दस की कर, हजार की आय न मानकर नौ हजार की आय अपनी माने अब फिर आप देखेंगे धर्म के कार्य में साधु सेवा ठाकुर सेवा ब्राह्मणों की सेवा यज्ञादि की सेवा किसी भी बहुत अच्छे काम में धन लगा ये सब धर्म के अंतर्गत आता है किंतु इन सब में भी गो माता की सेवा है क्योंकि संपूर्ण वैदिक सनातन उसका मूल गाय है सब कुछ संरक्षित तो हो जाएगा और गायों के नष्ट होने हमारे महाराज जी कहते हैं कि जितने भी धर्म के कार्य हैं उन धर्म के कार्यों में गो सेवा का कार्य सर्वोपरि है इसलिए अन्य कार्य तो अपनी सामर्थ्य से के भीतर भी किए जा सकते हैं किंतु गौ सेवा का कार्य संपूर्ण शक्ति भीलवाड़ा के क्षेत्र के श्री बिठल शंकर अवस्थी जी हैं निट्ठल शंकर अवस्थी जी आए हैं जो तो भीलवाड़ा के विधायक भी हैं ब्राह्मण देवता हैं इतने सरल हैं कि ये इनको कही नहीं सकता कि ये विधायक भी और हम समझते सर्वाधिक होते हैं जब भी होते हैं और इनकी इस गरिमा का एक ही कारण है ये गो भी वे जहाँ रह रहे हैं वहाँ गौसेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारी जड़खोर गौशाला भी राजस्थान में ही आती है भरतपुर जिले में आती है और राजस्थान क्षेत्र में हमारी गौशाला है तो उस दृष्टि में ये गौशाला एक बहुत उत्तम उन्नत गौशाला है भगवान की तो हर व्यक्ति को गो सेवा करनी चाहिए और हर व्यक्ति गो सेवा धर्म समझ लिया तो रक्षा का कार्य फिर बहुत कठिन कार्य नहीं है फिर बड़ी सरलता और सहज पूज्य पथमेरा महाराज जी सं गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध हो गो उपासना की शाह की भावना लोगों में जागृत हो इस पवित्र संक्रम के सोलह महीनों के गायत्री अनुष्ठान में श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंद विराजमान होकर के कठोर साधन में लगे हुए हैं हमें आई विदेश से कनेडा से उन्होंने कहा कि केवल आपकी कथाओं के माध्यम से ही हम भजन के मार्ग में लग गए और कथाएं सुन सुनकर इस निश्चय पर पहुंचे कि हमें भी गोसेवा करनी चाहिए पर हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम बार बार देश भारत में जा नहीं सकते तो एक वाक्य को हमने आदर्श वाक्य बनाया है कि जो जहाँ है वहीं रहकर गो सेवा करे तो कल उनकी बात आई बोले यहाँ इन देशों में कहीं कहीं गायें हैं भी तो वो बधशाला में ही जाती हैं, ऐसे ही प्राय होता है क्योंकि गाय के प्रति कोई धार्मिक भावना नहीं है तो यहाँ कहीं कहीं भारतीय गोवंश गिरि नस्ल का गोवंश भी कहीं कहीं लोगों के पास है तो हमारा विचार बना है कि हम कुछ भूमि खरीद करके और भारतीय गोवंश को क्योंकि वह गोवंश इधर तो आ नहीं सकता लाया नहीं जा सकता दूध के अयोग्य हो गया तो अनुचित जगह जाता है तो हमारा विचार है कि यहीं हम संरक्षण और संवर्धन दोनों कार्य हम यहाँ करें तो बोले हमने केवल आपकी कथा से प्रेरणा प्राप्त करके साठ एकड़ भूमि क्रय करके उस पर गौसेवा करने का निश्चय किया है तो आपसे केवल आशीर्वाद मांग रहे हैं क्योंकि उसकी लिखा पढ़ी आदि होना है आशीर्वाद मांगना चाहते हैं कि हम वहां गो सेवा करें और वहां रहकर भी वे पूर्ण गोवृती तो कहने का लाभ यह है कि लोग जिन्होंने आमने सामने पढ़े नहीं कभी साक्षात देखा नहीं केवल चैनल के माध्यम से सुना भारत की धरती के बाहर रहते बहुत दूर रहते हैं ऐसे लोगों में भी गो सेवा की भावना जग रही है अनेक लोग आकर के कहते महाराज पूरे देश में कहीं भी किसी गो सदन में यथकिचित सेवा हो रही है तो उस सेवा में आपके द्वारा कही गई गो सेवा की प्रेरणा कहीं ना कहीं काम कर रही है हर जगह काम कर रही है जागृति की बहुत बड़ी महिमा है तो यह भाव है इस पवित्र आयोजन के पीछे तो अब हम एक पूज्य बक्सर वाले मामा जी की एक गोभक्ति पर रचना उसको नेहविहारी जी के चरणों में समर्पित करने के पश्चात फिर श्री भक्तमाल की कथा का आरंभ करेंगे बहुत सुंदर रचना है मामा जी पूज्य बक्सर वाले अनंत श्री श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी जो मामा जी के नाम से पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं हमारे समर्पित गोसेवक श्री विजय कंजानी जी के ऊपर भी मामा जी की बहुत कृपा थी ए और परशुराम जी उनको मामा जी कहते थे जय विजय और मामा जी जब यहाँ रहते थे तो जब आते थे तो ये लोग बहुत उनके सत्संग और सन्निधि का लाभ भी खूब प्राप्त करते थे तो आज हमारे मन में भाव जगा कि जड़खोर गोधाम की सेवा के शुभारम्भ के इस पुनीत कार्य के आरंभ में क्यों ना हम मामा जी की वाणी से ही आरंभ करें गौ माता की है गौ माता की करुण पुकार गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सभी गए रे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण <laughs> भाइयो गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइया गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइया धर, देव मई दया मई देहिया मैदे मई गईया की दया मई देहिया मई गईया की दया मई देहिया करती सभी से सभी भांति से स्नेहिया करती सभी से सभी भाति से स्नेह करती सबका समान उपकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो करती सबका समानकार सुनो रे धर्म प्राण भाइय गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो गौ माता की करुण माता की करुण पुकार सुनो लिया दर्ण दूध दही म छाछ गृत गोवर उध दही रंगन और छाछ गृत गोवर उध दही मक्खन और छाछ घृत गोवर उध दही मक्खन और सच गिल गोबर सड़ बैल बचिया है देती बरोवर सड़ बैल बचिया है देती बड़ोवर जिनके रोम रोम, जिन रोम रोम करुणा की धार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो जिनके रोम रोम करुणा की धार सुनो रे धर्म प्राण भाइय जिनके रोम रोम करुणा की धार सुनो रे धर्म प्राण भाइय जिनके की तो माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयो माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयो मरते मरते दम तक भी सेवा है करती मरते <स्थिवागते> मरते दम तक है सेवा भी कर मरते मर्त दम तक भी सेवा है कर मरते मरते तम तक सेवा में करती अष्टि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती अष्टि चर्म खाद दे के धन्य करे धरती बेतरणी से करती है पार सुनोरे धर्म प्राण भाईओ धरणी से करती है पार सुनोरे धर्म प्राण भाई गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों आज हम गव्य पदार्थों का दूध दही घी का गोबर गुमूत्र का सही सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं यदि हम सही सही उपयोग करें और गव्य पदार्थों का उचित मूल्य यदि समाज में मिले तो गाय की सेवा में वस्तुता किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं गौ माता आप अपना खर्चा निकाले गौ माता आप अपना खर्चा निकाले।, निकाले गौ माता आप अपना खर्चा निकाले गौ माता आप अपना खर्चा निकाले तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले तुम पे ना खर्चे का बोझ कुछ भी डाले करके देखो हिसाब मेरे यार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो करके देखो हिसाब मेरे यार सुनो रे धर्म प्राण भाई हो माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाई हो माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाई उपकार की हत्या क्यों करते ऐसी उपकारणी की हत्या क्यों करते ऐसी उपकारणी की हत्या क्यों करते ऐसी उपकारिणी की हत्या क्यों करते अग्रिम परिणाम सोच तनक भी न डरते अग्रिम परिणाम सोच तन क्यों भी न डरते जीवन तेरा तुझ पे भार सुनोरे धर्म प्राण भाइयो जीवन तेरा तुझ प्यार सुनो रे धर्म प्राण भाई गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयो गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयो यह कर्म भूमिया जो भी कोई आवे यह कर्म भूमिया जो भी कोई आवे कर्म जैसा करे फल ही पावे कर्म जैसा करे फल ही पावे या पे भली भ कर लो विचार सुनो हे धर्म प्राण भाइयो पे भली भांति कर लो विचार सुनो रे धर्म प्राण भाई गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो गौ माता की करुण पुकार सुनो हे धर्म प्राण भाइय संपूर्ण हिंदू समाज निश्चित कर ले किसी भी परिस्थिति में हम अपनी गाय को बेचेंगे नहीं कहां से ले जाएंगे कसाई लोभपूर्वक व्यक्ति धन गाय को बेच रहा है हमको धन मिल जाएगा लेकिन कान खोलकर सुन लो को बेच जितने पैसे कमाओगे गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे जहाँ जहाँ तक लोग सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुने पूज्य मामा जी की वाणी को गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे गैया को बेच जितने पैसे कमाओगे उससे भी अधिकी अपनी गांठ से गवाओगे उससे भी अधिक अपनी गांठ से गवाओगे तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार सुनोरे धर्म प्राण भाइयो तुम्हें खाए तुम्हारा अत्याचार सुनोरे धर्म प्राण भाई हो गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाईओ गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी <स्या> कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी ये सब गोवध के दुष्परिणाम है कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी कहीं अग्निकांड हो कहीं पे महामारी बाढ़ आवे कहीं पे भूकंप हो ये भारी बाढ़ आवे कहीं पे भूकंप हो तो देख लो निहार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों आंखें तो देख लो निहार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो आप चाहते हैं की गोमाता हमारे ऊपर प्रसन्न हो हमारा मानव जीवन सफल हो ये चाहते हैं बोले हाँ चाहते हैं चाहो यदि गोपाल नंदलाला, चाहो यदि गोपाल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 सुनोरे धर्म प्राण भाइयों गौ माता को दो अपना प्यार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों गौ माता को दो अपना प्यार सुनो रे धर्म प्राण भाईओ गौ माता के करो भी निकालो ग्रास भी निकालो।, ग्रास निकालो एक काम हमको राधिका दासी का बहुत अच्छा लगता है रूमटा जी का उनके घर में नियम है यद्यपि बरसाने में भी गोसेवा करते हैं जड़पुर की गोसेवा से जुड़े हैं वो भक्त ही है लेकिन फिर भी घर में जितने लोग भोजन करते हैं वो रोज वो ग्रास निकालते हैं क्या ग्रास निकालते हैं एक डिब्बा बना के रखा 100 सौ रुपया सब निकाल के डालेंगे कभी ज्यादा भी हजार पांच सौ भी डाल देते हैं पर 100 रुपया तो हर व्यक्ति घर में तो हम ये कहते सौ रुपये कोई नहीं निकाल सकता है घर में जितने सदस्य है भोजन के समय एक रुपये तो निकाल सकते हैं कि नहीं यदि यदि घर में पांच सदस्य हैं और पांच रुपए भी प्रतिदिन के लिए गाय के लिए निकलने लग जाएं, तो भारत में करोड़ों हिंदू हैं, कितनी बड़ी गो सेवा हो जाएगी ग्रास यदि हम नहीं निकालते तो हमें भोजन करने का अधिकार नहीं है थोड़ा या बहुत ग्रास भी निकालो थोड़ा या बहुत गौर से निकालो क्या करें उससे पास की गौरक्षिणी की सेवा को संभालो पास की गौरक्षिणी को सेवा को संभालो आपके आसपास जो भी ऐसी गौशाला हो जहां सेवा की आवश्यकता हो आप उसमें सेवा कीजिए और ब्रिज में गौ माता की सेवा कीजिए जड़खोर गोधाम में गो सेवा कीजिए थोड़ा या बहुत गौर्रास भी निकालो थोड़ा या बहुत गौरस भी निकालो पास की गौरक्षिणी की सेवा को संभालो पास की गौरक्षिणी की सेवा को संभालो लगे बेड़ा सहज भाव से पार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों लगे बेड़ा सहजो से पार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार गया के नाम पे जो चंदा उठाओ गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं यदि गोसेवा के नाम से आप कलेक्शन करते हैं कुछ राशि लेते हैं तो पूरे जहाँ जहाँ तक लोग गो सेवा में जुड़े हैं सब लोग ध्यान से सुने एक रुपए भी गाय की सेवा के नाम पर आया हुआ एक रुपये भी अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी पचा नहीं सकता इसलिए सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ी सावधानी यही है कि गो सेवा का कोई अंश हमारे पेट में न चला जाए ठाकुर सेवा से बची हुई राशि गो सेवा में लग जाएगी ब्राह्मणों की सेवा से बची हुई राशि गोसेवा में लग जाएगी यज्ञ से बची हुई राशि गोसेवा में लग जाएगी अन्य किसी भी संत सेवा से बची हुई राशि गो सेवा में लग जाएगी किसी भी पवित्र कार्य से बची हुई राशि गो सेवा में लग सकती है पर गायकी सेवा से बची हुई राशि गो सेवा में ही लगनी चाहिए अन्य किसी कार्य में नहीं लगनी चाहिए गैया के नाम पे जो चंदा उठाओ गैया के नाम पे जो चंदा उगाओ शत प्रतिशत गैया की ही सेवा में लगाओ शत प्रतिशत गैया की सेवा में लगाओ बोलिए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 सुनोरे धर्म प्राण भाइयों तो उनसे करो नहीं अन्य रोज रोजगार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सुनोरे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुण पुकार सप्रेम करो सेवा सुविधा न खोजो सेम करो सेवा सुविधा न खोजो स प्रेम करो सेवा सुविधा न खोजो सेम करो सेवा सेवा ही लगावेगी पार विनुवा सेवा ही लगावेगी पार मिनु सेवा पूज्य मामा जी स्वयं गोसेवा करते थे भगवत धाम जाने के पांच सात दिन पूर्व स्वयं अपने हाथ से बक्सर में उन्होंने गो सदन बनाया गायों को बैठने की खड़े होने की जगह स्वयं अपने शरीर से श्रम करके उन्होंने बनाया और जब भी जाते थे तो एक ही बात कहते थे गो सेवा का विशेष ध्यान रखो आज उन्हीं की प्रेरणा से महंत श्री राजा शरण जी बहुत अच्छी गोसेवा वहाँ कर रहे हैं सुविधा न खोजो सेम करो सेवा सुविधा न खोजो सेम करो सेवा सेवा ही लगावेगी पार पारवीन सेवा सेवा लगावेगी पार बिनु सेवा यदि चाहो तो लहोगे फलचार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो यदि चाहो तो लहोगे फलचार सुनो रे धर्म प्राण भाई ओ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो गौ माता की करुण पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयो नारायण नाथ अवतार लेके आवे नारायण नाथ अब लेके आवे नारायण नाथ अवतार लेके आवे नारायण नाथ अवतार लेके आवे ब्रज में गोपाल होके के गैया चरावे ब्रज में गोपाल होके के गैया चरावे ब्रज में गोपाल होके के गैया चरावे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 दुस्ते का करते बरगा सुनो रे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुणा पुकार सुनो रे धर्म प्राण भाइयों गौ माता की करुणा भक्तमाली जी की कथा पूज्य श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी के प्रथम प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव के आरंभ में 2007 में आरंभ किया गया था दो हजार सात में और पहले आरंभ हो गया था क्योंकि कुछ महाराज जी की उपस्थिति में ही उनका उत्सव आरंभ हो गया था ये परमंजी को सन याद होगी शायद 2006 में तो महाराज जी का गमन हुआ है उसके पहले 2004 या 5 2004 में वो भगवत धाम पधारे थे उसके बाद से क्रम चल रहा है भक्तमाल की कथा का क्रम उस क्रम में उत्तरार्ध से क्रम चल रहा है और अब थोड़े ही दिनों में ग्रंथ पूर्णता की ओर जाएगा फिर केवल भक्तमाल का पूर्वार्ध रह जाएगा उसमें पूर्वार्ध इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि उसमें पुराण के भक्तों की कथाएं ज्यादा हैं और पौराणिक चरित्र तो प्रायः पुराण की कथा के माध्यम से लोग सुनते ही हैं इसलिए उसको उस समय नमस्कार कर लिया गया था लेकिन अब भगवत कृपा से लगता है इसी सत्र में मैंने ये जो कथा चल रही है एक सप्ताह की श्री नेह बिहारी जी ने चाहा तो इस कथा में ग्रंथ पूरी तरह समर्पित होकर ने बिहारी जी की तो एक प्रकार से ये भक्तमाल का कथा का उत्सव कई वर्षों से जो चल रहा था उसकी क्रमिक प्रवचन की पूर्णा होती संभवता इस बार संभवता शब्द इसलिए हम लगा रहे हैं कि कहीं अटक न गए तो कहीं किसी चरित्र में ज्यादा अटक जाते हैं तो फिर वो कम रह जाता है तो इसलिए विचार यही है कि इस बार ये ग्रंथ पूर्ण हो और फिर कभी जब आरम्भ होगा तो फिर हम पूर्वा्ध से आरम्भ करेंगे तो नारायण बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं भक्तमाल में गुना में जो कथा हुई थी उस कथा से आगे की कथा क्योंकि वहाँ भी क्रम से ही कही थी उसी क्रम का स्मरण किया था उसी क्रम में आज 66 संख्या एक से कथा का आरंभ कर रहे हैं श्री नाभाजी महाराज इस भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता हैं, प्रणेता हैं और ये भक्तमाल ग्रंथ भक्ति काल के भक्त कवियों की कृतियों में भाषा की कृतियों में भक्ति काल में दो सर्वश्रेष्ठ कृतियां प्रकट हुई एक तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का रामचरितमानस, वो भक्ति काल की ही एक उत्कृष्ट भाषा की कृति है जिसे इतिहास के लोग भक्ति काल कहते हैं विशेषकर पंद्रहवीं सोलहवीं सदी का काल पंद्रहवीं सोलहवीं से लेकर सत्रहवीं सदी तक का काल उसी काल में जिस काल में रामचरित मानस की रचना हुई हिंदी भाषा में उसी काल में श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा के ही एक श्रेष्ठ महापुरुष श्री नाभादास जी महाराज के द्वारा भक्तमाल ग्रंथ की रचना हुई जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की पवित्र परंपरा में श्री तुलसीदास जी महाराज का स्थान अन्यतम है कलिमल ग्रसित जीवों पर कृपा करने के लिए भेद शून्य होकर सभी जीवों को भगवत शरणागति प्रदान करने के लिए सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा इस पवित्र वाक्य की वैष्णव मताब्ज भास्कर के अनुसार घोषणा करने के लिए भगवान श्री राम ही कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य भगवान के रूप में प्रकट हुए द्वादश महाभागवत उनके द्वादश शिष्यों के रूप में प्रकट हुए उनमें श्री जगदगुरु रामानंदाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार श्री अनंतानंदाचार्य जी के ही शिष्य श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज और उन्हीं के शिष्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कितनी पीढ़ी हुई चौथी पीढ़ी श्री रामानंदाचार्य श्री अनंतानंदाचार्य जी श्री नरिहर आनंदाचार्य जी और उनके शिष्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामानंदाचार्य भगवान की चौथी पीढ़ी में और नाभाजी श्री रामानंदाचार्य भगवान की पांचवीं पीढ़ी में इस नाते से एक संप्रदाय एक परंपरा एक उपासना के नाते से तुलसीदास जी नाभाजी के काका गुरु जी लगते हैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास पहारी जी और श्री कृष्णदास पैहारी जी के शिष्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी और अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य श्री स्वामी नारायणदास जी नाभाजी महाराज गुरु प्रदत्त नाम इनका नारायणदास जी ही था नाभा इस उपनाम से यह प्रसिद्ध हो गए ध्यान की अवस्था में मानसी सेवा करते हुए गुरुजी की नाभी की बात मन की बात पेट की बात आपने जान ली उपनाम प्रसिद्ध हो गया नाभा जी नाम प्रसिद्ध हो गया नाभा जी भी श्री ब्रह्मा जी के अंशावतार ही माने गए द्वापर में ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया था एक वर्ष ठाकुर जी से दूर रखा बाद में जब ब्रह्मा जी ने यह जाना कि जितने ग्वाल बाल और जितने बछड़े हैं सब श्री कृष्ण ही हैं इतने समय तक ठाकुर जी ही इस रूप में लीला कर रहे थे और उन्होंने असली बालक और बछड़े जब ब्रिज में पुनः वापस कर दिए तो भगवान ने अपने स्वरूपों को तुरोहित कर लिया और ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की बहुत प्रसिद्ध भागवत की स्तुति है नौमी व्यवपुषे तडिद गुंजावतंस परिपीछ लसन्मुखाया बन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो मृदुपदे पशुपांग जाय बड़ा अद्भुत वर्णन किया है बहुत लंबी चौड़ी स्तुति ब्रह्मा जी ने की लेकिन भगवान ने उत्तर नहीं दिया क्यों उत्तर नहीं दिया मानो भगवान ने यह कहा कि ब्रह्मा जी जो मेरा भक्तों से मिलन कराता है वो मुझे प्रिय है और जो मेरा भक्तों से वियोग कराता है बिछोह कराता है वह मुझे प्रिय नहीं है अपराध इंद्र का ज्यादा बड़ा था वो कहता था पूरे ब्रज को खोद के बहा दो न कोई गाय रहे न कोई ब्रजवासी रहे तो फिर हमारे शासन को सब मानेंगे बहुत अपवित्र संकल्प उसका था लेकिन भगवान इंद्र से राजी हो गए प्रसन्न हो गए उससे बातचीत भी की भगवान ने क्यों भगवान ने का तेरा उद्देश्य अच्छा नहीं था ब्रज को ही नष्ट करना चाहता था लेकिन जो कुछ भी हुआ हुआ बहुत अच्छा क्यों कहते बहुत से ब्रजवासी प्रेमी बड़े व्याकुल रहते थे कि समय समय से कृष्ण के दर्शन होते हैं 2400 घंटे दर्शन हो नहीं पाते तो चौरासी कोष की गैया और चौरासी कोष के ब्रजवासी गोप गोपी ग्वाल बाल गैया बछड़ा बचिया सब सबका मनोरथ पूरा हो गया सात दिन तक हम अपने प्रेमियों का दर्शन करते रहे और ये सब हमारे प्रेमी हमारा दर्शन करते रहे तो तेरे इस अपराध ने भक्तों का भगवान से मिलन करा दिया इसलिए तेरा अपराध बड़ा होने पर भी बड़ा नहीं अच्छा मैं प्रसन्न हूं तेरे इस कार्य से किन्तु ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न नहीं हुए ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है अपराध तो हुई है हम प्रायश्चित करेंगे ज्ञानवान मनुष्य ज्ञानवान होकर यदि कोई अपराध करे तो लोग कहते अरे तुम तो ज्ञानवान होकर भी अंधे का काम किया तुमने ज्ञान ही तो नेत्र है तो ज्ञानवान होकर अंधे के जैसा काम किया तुमने तो इसी अपराध के प्रायश्चित के लिए जन्मांध बालक के रूप में नाभाजी का जन्म हुआ एक महाराष्ट्र निवासी ऋग्वेदी ब्राह्मण जिसे प्रियादास जी ने अपनी टीका में हनुमान वंश कहा है हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध जाको भयोदृगहीन सो नवीन बात जानिए हनुमान वंश क्या है ब्राह्मणों में हनुमान वंश तो कभी सुना नहीं गया महाराष्ट्र में एक ऋग्वेदी विप्र परिवार था हनुमान जी के वे अनन्य भक्त थे पर कोई दुष्प्रारब्ध था उनके कोई संतान नहीं थी और उनके मन में संतान की कामना भी नहीं थी चलो कोई बात नहीं नहीं है तो क्या आपने राम राम करते हैं पर किसी लौकिक प्रसंग में किसी ने पुत्रहीन कहकर उन्हें पीड़ित कर दिया तो उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई उन्होंने कहा अब तो हम हनुमान जी से बेटा ही मांगेंगे तो हनुमान जी की अनन्य उपासना की और हनुमान जी उनकी उपासना से प्रसन्न हुए बोले तुम्हारे भाग्य में पुत्र तो है नहीं पर तुम मेरे बड़े प्रेमी भक्त हो तुम्हारा आग्रह है तो हम आशीर्वाद देते हैं मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा तो उन विप्र देवता के एक पुत्र हुआ किसकी कृपा से हुआ हनुमान जी की कृपा से हुआ तो ब्राह्मण देवता ने प्रसन्न होकर नाम रखा बोले आज से हमारे इस वंश का नाम हनुमान वंश होगा क्योंकि हनुमान जी की कृपा से वंश चला है इसलिए इसका हम नाम हनुमान वंश रखते हैं विप्र वंश में भी हमारा हनुमान वंश है अकाल का समय आया महाराष्ट्र में और उस अकाल के अकाल से पीड़ित होकर इसी हनुमान वंश के एक विप्र देवता वे राजस्थान की ओर आ गए इसीलिए आए राजस्थान की ओर कि राजस्थान ऐसा पवित्र इलाका है जहां गऊ ब्राह्मण और संतों की सदा सर्वदा से सेवा होती रही है पर दुख दुर्भाग्य की बात थी कि राजस्थान में भी उस काल में अकाल पड़ा हुआ था और जन्मांध बालक नाभाजी के माता पिता पिता तो पहले ही पधार गए थे और माता भी जाने के अकाल आंच माता बन छोड़ गई अकाल के समय माता बन छोड़ गई के अर्थ नहीं है कि माताजी बालक को छोड़ के चले बन छोड़ गई गई साके चली और गलता में ही स्थान रामानंद सम्प्रदाय का आचार्य पीठ श्री गलता उस गलिता में जहाँ श्री कृष्णदास परिहारी जी ने संत सेवा की स्थापना की वहीं श्री किल देवाचार्य जी अग्रदेवाचार्य जी विरासते थे तो आप हरिद्वार कुंभ स्नान करके और गलता जा रहे थे तो राजस्थान के बने प्रदेश में ही उन्होंने देखा एक निर्जन वन में एक जन्मांध बालक बैठा है तब उन्हें उनके मन में करुणा का उदय हुआ बालक से पूछा और बालक से कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनकर के दोनों महापुरुषों ने गुरु भाइयों ने ये निश्चय कर लिया कि ये बालक सामान्य नहीं है ये कोई विशिष्ट जन्मसिद्ध कोटि का भक्त है होनहार विरवान के होत चीकने पात पूछ के पांव पालने में दिखते हैं छोटे से बालक से पांच छह वर्ष के बालक से पूछा गया बेटा तुम्हारा पिता कौन है बोले जो सारे जगत का कारण है जो सबका पिता है वही हमारा भी पिता है वही हमारी माता है तो तुम अनाथ हो कहा नहीं जिनके नाथ जगन्नाथ नहीं वे अनाथ हैं हम तो जगन्नाथ के दास हैं तो हम अनाथ कैसे तो कहाँ से आए हो बोले आपने स्वरूप को भूला हुआ जीव यह नहीं समझ पाता है कि मैं कहा से आया हूं और मैं कहाँ जाऊंगा पर जहां से सब जीव आते हैं वहीं से मैं आया हूँ तो तुम्हारा नाम क्या है तो बालक बोला बोला महाराज ये प्रश्न भी बड़ा विचित्र है मैं कैसे बताऊं मेरा नाम क्या है एक चीज होए तो नाम बतावें पृथ्वी जलतेज वायु आकाश पंचभूत का बना हुआ शरीर है किसका नाम ले दें कि मैं यह हूँ सात धातुओं से बना हुआ शरीर है किस धातु का नाम लूँ कि मैं अमुक हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं जानता केवल इतना ही जानता कि मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं समझ गए कि सामान्य बालक ने तो यहां कैसे नाभाजी ने सारी बात बताई तो बड़े सिद्ध जल कमंडल सो सींचे नैन श्री किल देवाचार्य जी ने कमंडल से जल ले करके जैसे ही बालक के नेत्रों पर सींचा खुले चक केवल संरक्षण ही नहीं चाहिए आप तो प्रतिपल प्रतिक्षण अनुशासन भी चाहिए नहीं तो उसका निर्माण नहीं हो पाएगा और हम ठहरे योगी महीनों की समाधि लग जाती है तो इस बालक का संरक्षण कैसे होगा इसको शिक्षा भी देनी पड़ेगी इसको संस्कार भी देने पड़ेंगे और यह सब कार्य आपके द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हो जाएगा भागवत के ग्यारहवें स्कंद में जहां नवयोगीश्वर संवाद में भागवत धर्म का निरूपण किया गया है वहां यह बात स्पष्ट कही गई है कि गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य को शरण में लेने के बाद कुछ लंबे काल तक उसको भागवत धर्म की शिक्षा प्रदान करें और जब उसके ज्ञान वैराग्य भक्ति को परिपक्व देख ले तब उसे विचरण की आज्ञा दे तब गायन विलज्जो विचरे दसंगहा तब है अब समस् परंपरा यह हो गई कि चेला बने उसके पहली कमंडल तैयार है घूमने के लिए वो सेवा में खड़े होते थे कितनी बार देखा धार को तो पहले हमको हमको सेवा में में महाराज ने पक्का कर दिया इसके बाद फिर रसोई भर्ती हो गए खाक चौकी की बोले ब्राह्मण बालक हो रसोई बनाओ तो कहते हमारे महाराज ने श्री मेरे महाराज के गुरुजी हमारे दादा गुरुजी श्री स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज ने ही महाराज जी कहते थे कि इतना हमको कुशल बना दिया ठाकुर जी की रसोई सेवा में कि जब तक हमारे शरीर में बल रहा एक क्विंटल चीनी गलाने के लिए कभी हलवाई की ओर नहीं देखा एक क्विंटल चीनी गलानी है मिठाई बनानी है तो तो उतना तो अपनी बना देते थे क्या अमृत था उनके स्वाद में हाथ में सौ दो सौ मूर्ति की रसोई होती भंडारा होता तो हलवाई नहीं बुलाते मालपुआ महाराज स्वयं तई पर बैठकर निकालते ये सब गंगादास, दीनबंधुदास, सीतारामदास जी त्यागी सबको पुआ बनाना खीर बनाना व्यंजन बनाना महाराज ने सबको सिखा दिया तो कहते तीन चार साल रसोई में रहे और पूरी रसोई संभालते थे सवेरे रसोई में चूल्हा चिताने से लेके बर्तन मांजने तक पंगत कराने तक और रसोई में सेवा करने के बाद फिर महाराज ने हमको पुजारी बना दिया बोले फिर खाक चौक में पुजारी थे पुजारी चार पाँच साल पूजा किए होंगे उसके बाद बोले कम से कम पंद्रह सोलह साल स्थान में ही हो गया सेवा करते करते कहीं गए नहीं इसके बाद गुरुजी ने आज्ञा दे दी अब कुछ नियम दे दिया कि इन नियमों का पालन करते हुए तुम्हें विचरण करना है तो महाराज कहते थे कि अफगानिस्तान तक हम पैदल पैदल गए मानसरोवर तक पैदल पैदल गए बर्मा, तिब्बत तक पैदल पैदल गए 20 वर्ष तक लगातार घूमे और हम समझते हैं सन 32 में महाराज गद्दी पर बैठे थे और 2003 तक वे चौक में विराजमान रहे इतने लंबे समय तक महत्ती करने वाला भी कोई महात्मा दूसरा नहीं था और करीब अनुमान है पक्का पता तो नहीं लेकिन कम से कम 115 या 120 वर्ष की आयु में महाराज जी भगवत धाम गए आखिरी समय तक गर्जते रहे तब वो ऐसा उनका दिव्य स्वरूप था इसलिए भैया यदि ईमानदारी से भागवत धर्म के पथ पर चलना चाहते हो तो गुरुजनों की आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके वे जहां कहें वहां रह करके भजन साधन करना चाहिए बाल्यावस्था युवावस्था यदि भजन साधन में नहीं गई तो ये बात बिल्कुल पक्की है बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। इसलिए जीवन का स्वर्ण काल है इसमें खूब शरीर से श्रम पूर्वक सेवा करो अपने हाथ से ठाकुर सेवा सेवा, संत सेवा और फिर खूब भजन ये दोनों काम करो तो जैसे लोग नौकरी करते हैं ना फिर उनकी पेंशन बन जाती है फिर पेंशन बन जाती तो निश्चिंत रहते हैं ऐसी समझ लो कि युवावस्था महाराज एक दिन की बात है गुरुजी ध्यान में बैठकर मानसी सेवा कर रहे थे श्री सीताराम जी की सेवा कर रहे थे और उसी समय एक शिष्य जिसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया राजस्थान का ही वह व्यापारी था श्री अग्रस्वामी जी का शरणागत शिष्य था तो आर्थ अवस्था में कष्ट दुख की अवस्था में उसने भगवान की भगवान की याद की भगवान को पुकारा गुरुदेव भगवान को पुकारा जैसे ही गुरुदेव भगवान को पुकारा तो श्री गुरुजी का मन ध्यान से हटा और शिष्य की ओर गया पर इस इस क्रिया को नाभाजी ने देख लिया तो गुरुजी को कष्ट करना पड़े ये ठीक नहीं है नाभाजी अपने गुरुजी को पंखा से हवा झल रहे थे हवा कर रहे थे पंखे के इशारे से ही समुद्री तूफान की दिशा को राजस्थान गलता में खड़े खड़े समुद्री तूफान की दिशा को बदल दिया और जहाज किनारे आ गया अब शिष्य तो संकट से मुक्त हो गया किंतु अग्रस्वामी जी समुद्र के तट पर पहुंचे तो समुद्र की लहरों को देखने लगे उसकी नीलिमा का दर्शन करने लगे और विचार करने लगे हमारे श्री रघुनाथ जी का श्रीअंग ऐसा ही है हमारे रघुनाथ जी के स्वभाव की गंभीरता भी ऐसी ही है समुद्र भगवान की विभूति है अब उसका दर्शन करने तो कर पुष्पहार धारण कराना था ठाकुर जी मस्तक झुकाये बैठे थे आचार्य की सेवा को स्वीकार करने के लिए नाभाजी ने अंतकरण में कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से शिष्य का संकट तो दूर हो गया अब सरकार आपकी सेवा की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप कृपा करके पुनः सरकार की सेवा में पधारें आपने सरकार को माला पहना दी सेवा कर दी पर जब नेत्र खोले तो उन्हें आश्चर्य हुआ समाधि की अवस्था में बाहर का शब्द नहीं सुनाई पड़ता तो हमारे भीतर घुसकर कौन बोला बोले हो कौन किसने कहा कौन बोला देखो वैष्णव की बाणी कैसी होती है उस छोटे से बालक ने कहा क्या कहा बहुत प्यारी बात जय जय श्री श्रीरा लोचन आघा कहो बोलो कौन लोच लोच निहारी के बोलो कौन सुनो और सुनकर दोहराओ लोच न उधारी के निहारी के Ah uh. कहा आपका चेला बोला क्या कहा हे गुरुदेव भगवान जिसे अपनी जूठन खिलाकर आपने पाला पोसा है वह आपका कृपा पालित बालक दासानुदास नारायण दास ही बोला अच्छा अरे शिष्य की उपासना को भावना को अंतकरण की वृत्ति को सदगुरुदेव जान जाए कोई आश्चर्य नहीं पर गुरुजी के हृदय में क्या हो रहा है इसे शिष्य इस इस जान जाए इसका मतलब तो चेला चेला नहीं रहा चेला ही गुरु हो गया पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास महाराज बहुत अच्छी बात एक कहते थे आज हम श्रमित तो बहुत थे लेकिन सवेरे सवेरे हमारे मन में आहलाद बहुत था प्रसन्नता बहुत थी। प्रसन्नता का हेतु यह था कि आज करीब करीब ब्रह्म का ही समय होगा पूज्य स्वामी श्री रामसुखदास महाराज का दर्शन स्वप्न में तो भगवान का दर्शन हो किसी संत का दर्शन हो तो बड़ी सौभाग्य की बात है और स्वामी जी बड़े प्रसन्न थे आज उनकी बात भी हमें उनकी स्मृति सवेरे से ही बनी हुई स्वामी जी एक बात कहते थे सच्चे संत सच्चे सदगुरु चेला नहीं बनाते वो तो गुरु ही बनाते हैं गुरु बनाते इसका मतलब क्या है अपने जैसा बना देते हैं पारस में संत में बहुत अंतरो जान वह लोहा सुवरण करें और वे करें आप समान पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है किंतु पारस नहीं बनाता किंतु संत सदगुरु तो जीव को अपने जैसा ही बना देते पर एक बात है लोहे को कपड़े में लपेट लो और फिर पारसमणि से छुआ बनेगा सोना, नहीं बनेगा। अथवा उसका बहुत धूल मिट्टी चढ़ रही हो मिट्टी की परत चढ़ रही हो तो भी छुआने से लोहा सोना नहीं बनेगा हमारे कहने का मतलब है संत सदगुरु के निकट रहने पर अपनी कपट की परत को तो खुद ही हटाना पड़ेगा निश्चल निष्कपट भाव से उनका सेवन करोगे तो सोना नहीं यदि तुम्हारा समर्पण पूर्ण है तो वे अपने जैसा ही बना देंगे तुम अपने जैसा बना पर हमारी चतुराई हमारा कल्याण नहीं होने देती है हम लोग तो गुरुजनों के पास भी रहकर अपनी चतुराई नहीं छोड़ते कल्याण कैसे हो नाभाजी ने ऐसे ही गुरुजी का सेवन किया बोले अब तुम सिद्ध हो गए Ish shay yo. I know so. तुम्हारा मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश हो गया बहुत प्रसन्नता की बात है ये संतों की सेवा का प्रभाव है आज्ञा दी तुम्हारे ऊपर संतों की कृपा हो गई है इसलिए संतों के चरित्र का वर्णन करो संतों के गुणों का वर्णन करो नाभाजी ने कहा महाराज आपकी आज्ञा सिरोधारे है आप कहो तो रामकृष्ण की कथा तो कह सकता हूं राम कृष्ण का चरित्र लिख सकता हूं लेकिन संतों का चरित्र कहना और संतों का चरित्र लिखना बहुत ही कठिन है क्यों बोलो कर जोर या को पावत नाह बोलो करो पावत ऊ राम कृष्ण का दाव भक्तों का भाव उनकी उपासना की विलक्षणता समझ पाना हमारे बस की बात नहीं बोले चिंता मत करो तुम तो कुछ पवित्र पानी होकर बैठ जाना संत अपने आप तुम्हारे ध्यान में प्रकट होकर अपने चरित्र का प्रकाश करोगे गुरु जी का वरदान मिल गया इसलिए नाभाजी के भक्तमाल पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता ये अमुक भक्त का चरित्र उन्होंने क्यों नहीं लिखा उस काल में अमुक भक्त थे उनका चरित्र उन्होंने लिखा क्यों नहीं नाभाजी के ध्यान में जो जो आकर दर्शन दिए उनका चरित्र उन्होंने लिखा जिन्होंने ध्यान में प्रकट होकर दर्शन नहीं दिया उनका चरित्र नहीं लिखा अनेक संत उस काल में रामानंद संप्रदाय के थे मुलुकदासी का चरित्र अलग से नहीं लिखा अन्य वैष्णव संप्रदायों में और इतर संप्रदायों में भी अनेक संत थे श्री नानक जी का चरित्र नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा महान सिद्ध संत हैं श्री गुरु नानक जी क्यों नहीं लिखा वो केवल इतनी सी बात कि गुरु जी ने कह दिया था संत अपने आप ध्यान में प्रकट होकर अपने चरित्र का प्रकाश करेंगे तो आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया अब तो बैठ गए पर जो जो संत प्रकट होकर दर्शन देते गए उन उनका आपने नाम और उनका चरित्र लिखा इसलिए भक्तमाल की कथा में कोई इतिहास क्रम नहीं है पहले चेला का चरित्र दे दिया पीछे गुरु जी का चरित्र दे दिया पहले चेला का चरित्र दिया उसके चार छः छप्पे पीछे दादा गुरु जी का चरित्र दे दिया क्यों जो भक्त पहले ध्यान में आया उसका पहला चरित्र कहा ये नाभाजी की दृष्टि है उस काल में नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की भक्तमाल की कथाओं से बहुत लाभ होता है बहुत लाभ होता है हमारे श्री आनंद वृंदावन अखंड आनंद आश्रम के वर्तमान उत्तराधिकारी महंत हमारे बड़े स्नेही श्री स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी अभी शिवपुराण की कथा चल रही है गया ये बात उनके तो मुख से हमने कई बार सुनी और कई लोगों के मुख से हम ये बात सुनते हैं संतों के प्रति भाव बिना भक्तमाल की कथा सुने जागृत नहीं हो सकता और भगवत अपराध और भागवत अपराध इन दोनों से भक्तमाल की कथा सुने बिना बचा नहीं जा सकता भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध और संतों में भेद करने से संत अपराध होता है नाभाजी ने इस खाई को पाट दिया सभी किसी भगवान के स्वरूप में नाभाजी की भेद दृष्टि नहीं है प्रियादासी लिखते हैं जिते अवतार सुख सागर न पारावार करें तार लीला जीवन उधार को सब ही है नित्य ध्यान करत प्रकाश चित जो परंक पर रंग पावे बित्त जो पे जाने सार को सभी भगवत स्वरूपों को एक रूप करके उन्होंने माना और संतों में भी किंचित भेद नहीं रखा तो भगवत भागवत अपराध से बचा करके जीव को भगवत प्राप्ति के पथ पर चलाने वाली भगवत प्राप्ति कराने वाली कथा है भक्तमाल की कथा इसलिए नाभाजी ने घोषणा की है जो हरी प्राप्ति की आस है तो हरि हरिजन गुणगा न तरु तरुषुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछिता यदि इसी शरीर से इसी जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो भक्तमाल का गान करो भक्त चरित्रों को कहो और सुनो भगवत प्राप्ति हो भक्त दाम संग्रह करे कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे श्री हरी की गो भक्त पुष्पों का संग्रह करता है भक्त दाम संग्रह करे इससे ये आज्ञा दे रहे ना भाई जी के आपके आसपास भी कोई 150 साल में कोई विशेष भक्त भय हो अथवा जो अब नहीं है जिनका आपने दर्शन किया है उन भक्तों के चरित्रों का संग्रह जरूर करो लिखो जरूर भक्त दाम भक्तरूपी पुष्पों का संग्रह करता है कथन श्रवण अनुमोद कहता है सुनता है अनुमोदन करता है सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यो बैठे हरि की गोद वो भगवान के प्यारे पुत्र के समान भगवान की गोद का अधिकारी हो जाता है सुनने वाला गोद का अधिकारी कहने वाला गोद का अधिकारी लिखने वाला भक्त चरित्र गोद का अधिकारी और केवल अनुमोदन करने वाला भी गोद का अधिकारी इससे बड़ी महिमा और भक्तमाल कथा की क्या होगी बहुत परिवर्तन आता है हमारे बड़े प्यारे दुलारे बालक ही हैं श्री नवनीत जी हैं ये जो पटका डारे बैठे हैं ना ये कॉलेज में प्रोफेसर आप रहे हैं पर आप उस सेवा से तो पत्र दे दिया कॉलेज में आप प्रोफेसर थे उस सेवा से त्यागपत्र देकर ये केवल भक्तमाल जी का प्रसाद है ये और किसी का प्रसाद नहीं है भक्त चरित्रों के चिंतन का प्रसाद है कि युवावस्था में भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पद से रिजाइन देकर के अब आप भक्तमाल की सेवा में लग गए ऐसे वैश्यकुल का जन्म है अग्रवाल है ना जो तो वैश्य कुल का जन्म है इनका और पूरी तरह सेवा में लग गए हैं भक्त चरित्रों के और बहुत अच्छी अंग्रेजी है अब इस समय इन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य आरंभ किया है स्कूलों में जा जाकर अंग्रेजी में अपने प्रवचन के माध्यम से बालक बालिकाओं में संस्कारों के सृजन का कार्य आपने आरंभ किया है और युवक वर्ग खूब आपसे जुड़ रहा है नई नई अवस्था के लड़के सर्वथा व्यसन मुक्त होकर गोवृत्ति होकर के और सेवा में लगते आप भी बड़ी सुंदर भक्तमाल की कथा करते हैं पर कथा करके कोई द्रव्य आप लेते नहीं हैं, क्योंकि एक तो वैश्य हैं, द्रव्य नहीं लेते हैं जो भी आता है उस पूरे के पूरे द्रव्य को गोसेवा में अर्पित करते हैं अपनी जड़खोर गौसेवा में भी बहुत सेवा की है इन्होंने पथमेड़ा भी सेवा करते हैं शुर में भी सेवा करते हैं और कहीं आसपास पास जहाँ कहीं आपकी कोई सेवा है और वहाँ कोई निकट गौशाला है सेवा वहाँ करते हैं और एक संस्था के माध्यम से अपना जो संस्कार सृजन करने वाली संस्था है उसके माध्यम से आपकी योजना है कि उस संस्था से लोग जुड़ करके जिसमें आज के समय में अलग से तो बच्चों को समय नहीं दिया जा सकता इसी पद्धति से उनको संस्कारित किया जा सकता है बहुत अच्छी योजना आपने बनाई है हम बड़े प्रसन्न हैं ये भक्तमाल की कथा कहते हैं इसलिए हम बड़े प्रसन्न हैं भक्तों का चरित्र कहते हैं इसलिए हम हृदय से इनके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं और बहुत अच्छी बात बच्चों को संस्कार देने की सेवा आपके द्वारा भगवान ले रहे हैं और एक पत्रिका भी मासिक पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका भी आपने निकालने का निश्चय किया है और आज उसका पहला अंक इसी मंच से उसका विमोचन होगा जिसका नाम संस्कार सुरभि उस संस्कार सुरभि के माध्यम से संस्कार सौरभ हाँ संस्कार सौरभ इस पत्रिका के माध्यम से संस्कार की जो सौरव है उसकी जो सुगंधी है वो घर घर तक आपके पहुंचाने की योजना है आज प्रथम दृष्टया हमने विमोचन के पूर्व पत्रिका का अवलोकन किया है तो हमको लगा कि केवल कागज काला नहीं किया गया पत्रिका बहुत गरिमापूर्ण है गो सेवा की साधना की संस्कार की उपासना की सारी बातों को सभी पक्षों को लेकर के बहुत गरिमा पूर्ण पत्रिका है और हमने इनको कहा भी है कि इसकी गरिमा ऐसी ही बनी रहनी चाहिए तो आज उस पत्रिका का भी विमोचन होगा लाओ तो अभी विमोचन कर दें जिसमें फिर आगे कथा आरंभ करें जय गौ माता जय गो पक्तवत्सल प्रभु दीन दया जय गौ माता जय गो पद बचल प्रभु जी दया जय गौ माता जय विमोचन का कार्य संपन्न हो रहा है हमारे श्री शिवानंद जी महाराज गंगा और हमारे ब्रह्मचारी जी और नवनी जी भगवत अर्पण कर रहे हैं लोकार्पण कर रहे हैं जय गो माता जय गो पक्त प्रभु बचल प्रभु दीन दया प्रिय गौ माता प्रिय गोपा भक्त बचल प्रभु दीन दया प्रिय गौ माता प्रिय गोपाल भक्त बचल प्रभु दीन दया जय गौ मा प्रभु दीन दया जय रो माता जय रो बातल प्रभु दीन दया भक्तमाल की कथा का बड़ा अद्भुत प्रभाव है प्रत्येक साधक को बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए और अब तो भगवान की बड़ी दया है लाइव कथाओं के माध्यम से पूरा संसार जहाँ जहाँ तक जा रही है कथा सब जगह लोग भक्तमाल की कथा सुनते हैं और लोगों को ये अनुभव होता है कि महाराज जी कथा और भागवत कथा तो सब सुनते हैं पर उससे ज़्यादा लाभ हमको भक्तमाल की कथा से हो रहा है हमारे महाराज जी की भावना थी कि भक्तमाल का प्रचार हो ये महाराज जी के मन में था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भक्तमाल पहुँचे ये उनके मन में रहता था तो लगता है ठाकुर जी महाराज जी के संकल्प को ही इस रूप में पूरा करवा रहे हैं श्री शांतिपनी में पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी के यहां जब भक्तमाल की कथा हुई तो वहां के श्रोताओं में से कई लोगों ने कहा कि महाराज जी बरसों से भागवत सुन रहे हैं राम कथा सुने भक्तमाल तो पहली बार नाम सुना क्या होगा कैसी कथा होगी क्या होगी लोगों की जिज्ञासा थी लेकिन जब कथा हुई तो उन लोगों को लगा कि हमको जितना रस इस कथा में भक्तमाल की में आया हमको लगता हमने इतने दिनों से सत्संग किया उसका फल हमें भक्तमाल कथा के रूप में मिला दमोह के एक बहुत अच्छे सदगृहस्थ नामानुरागी संत थे श्री पंडित श्री शिवशंकर जी दीक्षित दादाजी करीब 40 वर्ष तक हनुमान जी को उन्होंने भक्तमाल की श्री राम कथा सुनाई श्रीमद भागवत जी सुनाई और जब पूज्य गुरुदेव दमोह पधारे उनके ठाकुर श्री लाडलीलाल जी को भक्तमाल की कथा जब उन्होंने सुनाई तो वे उनके बड़े अनुरागी तो थे ही बहुत भावुक होकर रोने लगे और मेरे सामने की बात है उन्होंने महाराज जी से कहा तो मैंने जीवन भर हरिनाम का संकीर्तन किया और हनुमान जी को कथा सुनाई लगता उसी का फल है कि आज हमें आप जैसे संत के चरणों में बैठकर भक्त चरित्र सुनने का सौभाग्य श्री चित्तरंजन जी भी बताते हैं कि पूज्य श्रद्धेय स्वामी श्री राम जी महाराज भी भक्त चरित्रों के श्रवण में बहुत प्रीति रखते थे कितनी एक दो आवृत्ति सुनी भक्तमान आप सुनाते थे और वे सुनते थे बहुत प्रीति थी और गोविंद सखा का चरित्र सुनके तो वो इतने हंसते थे इतने गदगद हो जाते थे इतने भावुक हो जाते थे कि उसमें उनका स्वरूप देखने में बहुत सुख मिलता था तो बड़ी सौभाग्य की बात है बहुत लाभ होता है जब जीव भगवत चरित्र श्रवण करने बैठता है तो उसके चित्त में एक बात सुदृढ़ होती है। भगवान, का चरित्र है भगवान तो भगवान है उनके लिए क्या कठिन है पर जब भक्त चरित्र सुनने बैठता है तो भक्त अमुक देश का अमुक प्रांत का अमुक जाति का अमुक परिस्थिति का है और वो इस परिस्थिति में इस स्थिति में रहकर भगवान की अनन्य भाव से उपासना करके इतनी उच्च अनुभूति को प्राप्त कर सकता है तो हम इस पथ पर क्यों नहीं चल सकते हैं ये जो उपासना का बल है ये भक्त चरित्रों के श्रवण के बिना प्राप्त नहीं होता हर साधक का जन्मांतरीय संस्कार अलग अलग होता है सबकी साधनाएं भी संस्कारों के अनुसार अलग अलग होती हैं। तो जिस साधक का जन्मांतरीय संस्कार जैसा है उस संस्कार के अनुरूप जब किसी भक्त का चरित्र उसको सुनने का या पढ़ने का अवसर मिलता है तो उसको तुरंत भगवत प्राप्ति की दिशा मिल जाती है उस भक्त के चरित्र को आदर्श मानकर वो चल पड़ता है और उसका जन्म सफल हो जाता है इसलिए भक्तमाल की कथा से बहुत लाभ मिलता है जरूर कोई ना कोई पथ प्रदर्शक संत का चरित्र उसके जीवन में आ जाता है जिसको आदर्श मानकर वह साधना कर सकता है भक्तों के चरित्र के माध्यम से सच्ची बात तो यह है कि एक दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है क्योंकि भक्तों का अंतकरण भाव प्रवण अंतकरण होता है भावप्रवण माने भाव में निमग्न और भाव को शब्दों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं होती आप कैसे कहेंगे भाव को शब्दों में भाव अनुभव की वस्तु है वो प्रवचन की वस्तु नहीं है किंतु जिस जिस भाव का आस्वादन भक्त ने किया है उसके आस्वादन तक साधक पहुंच सकता है यह उसको एक दिशा उसे मिल जाती है। असब भक्तों के भाव अलग अलग हैं उनके अनुरूप उनकी अनुभूतियां अलग अलग हैं और वो जो हैं अपने स्थान पर पूरी जैसे हमें एक उद्दरण दें सुखदेव जी भी सिद्ध कोटि के भक्त हैं सुखदेव जी भी सिद्ध कोटि के भक्त हैं और श्री मारकंडे जी भी सिद्ध कोटि के भक्त हैं पर एक कल्प की चरित्र के अनुसार सुखदेव जी के संबंध में आता है कि वो जन्म ही नहीं लेना चाहते व्यास जी को चिंता हो जाती क्यों जन्म नहीं ले रहे हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं सुखदेव बाहर आओ गर्भ से सुखदेव जी बोले कि जहां भजन बने वहीं रहना चाहिए बहुत अच्छी जगह है खूब भजन बन रहा है भगवान की स्मृति हो रही है और बाहर आने पर माया के प्रभाव से जीव भगवान को भूल जाता है इसलिए हम तो यही मौज से यही भजन करें जिस गर्व के बारे में आचार्यों ने कहा कि शक्यते केन भक्तुम तुम शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं आदौ कर्म प्रसंगात कलित कलुषम मातृकुक्ष णमूत्रा मेध्य मध्य क्वियति नितराम जाठरो जातवेदा वेदा यद्यद वही तत्व दुखम व्यथयतितराम शक्य ते के नक्तुम गर्भ में जितनी पीड़ा जीव को होती है शंकराचार्य भगवान करे कौन उसका वर्णन कर सकता है इतनी गर्भ में पीड़ा होती पर उस पीड़ा का भी ध्यान नहीं है वे कहते यही बहुत प्रेम से भजन बन रहा है तो भगवान कहते हैं कि सुखदेव जी प्रकट तो हो मेरी माया तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी अरे तुम्हारे चरित्र का तुम्हारी वाणी का आश्रय लेने वाले जीव माया से मुक्त हो जाएंगे आप माया से कहे को डर रहे हो फिर भी जन्म लेते ही जंगल में चले जाते हैं भजन करने के लिए एं? अब वो भी सर्वोच्च कोटि के आचार्य कोटि के भक्त हैं और मारकंडे जी महाराज छह कल्प तक तपस्या करते हैं कितने छह मनवंतर छह मनवंतर तक तपस्या करते करते उनको हो जाता है बहुत बड़ा काल है महाराज जी छ मनवंतर छह छ मनवंतर बीत जाते हैं छह इंद्र बदल जाते हैं उनकी तपस्या करते करते और भगवान नारायण जब प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं बोले हे मारकंडे जी तुम सिद्ध कोटि के भक्त हो मैं प्रसन्न हूँ वरदान मांगो तो मारकंडी जी बोलते हैं तो महाराज हमने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रचंड है पर हमको तो अब तक माया का अनुभव ही नहीं हुआ कि माया होती क्या है कैसी होती है किसको माया कहते हैं हमने तो अब तक उसका अनुभव करके नहीं देखा अब भजन में ही लगे रहे तो माया का चिंतन करने का अवकाश कहाँ लगा मिला तो भगवान आप यदि प्रसन्न हैं तो अपनी थोड़ी माया का दर्शन करा दीजिए भगवान बोले वाह जय हो हमारे भगत भी बड़े विचित्र होते हैं कोई माया के डर के मारे जन्म ही नहीं लेना चाहता और कोई भक्त कहते हैं कि हमको इतने समय तक तपस्या करके कहते हैं हमको माया का दर्शन कराइए तो भगवान ने उन्हें अपनी माया का दर्शन भी कराया इसलिए मारकंडे का एक नाम है मायादर्श माया का दर्शन करने के कारण इनका नाम मायादर्श भी पड़ा बोलो भक्तवत्सल भगवान की ठाकुर जी सबके भाव को रखते हैं दो भोले भगत थे एक राम जी के अनन्य भगत थे एक श्याम सुंदर के अनन्य भगत थे और दोनों विरक्त साधु थे एक साथ घूम रहे थे जमुना किनारे बड़ी सुंदर सुंदर हरी हरी घास देखी तो राम जी के भगवत बोले वाह कितनी बढ़िया घास है हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे इसमें श्याम सुंदर के भगवत वाह गुरु भाई कैसे कह दिया आपने घोड़ा चरेंगे हमारे ठाकुर जी की गैया चरेगी यहाँ न वहां घोड़ा थे न वहां गैया थी और दोनों भोले साधु में झगड़ा हो गया नहीं घोड़ा नहीं चर सकते गैया चरेगी हा गैया नहीं चरेगी घोड़ा चरेंगे उन भोले संतों के भाव पर रामकृष्ण भगवान रीझ गए राम जी और श्याम सुंदर दोनों ही एक साथ प्रकट हो गए वो दोनों ही है, हैं तो एक ही पर उनके भावना के अनुरूप दोनों ही ठाकुर जी एक साथ प्रकट हो गए बोले देखो तुम लोग संत हो झगड़ा मत करो गंगा जी के दो तट हैं इस तट पर जो घास है उस पर तो हमारे श्याम सुंदर की गैया चर लेंगी ठाकुर जी बोले कि इधर तो इल्ली पार तो हमारी गैया चर लेंगी और पल्ली पार राम जी के घोड़ा चर लेंगे बोलो वृंदावन बिहारी जमुना जी के दो तट है ना तो एक तट पे तो गैया घास चर लेंगी और दूसरे तट पे राम जी के घोड़ा घास चर लेंगे भगवान ने दोनों का भाव रखा एक जंगल में एक हनुमान जी की प्रतिमा थी खुले मैदान में दो महात्मा पहुंचे, तो एक महात्मा जब तक जंगल में दूर थी गंगा जी नदी वो गंगा स्नान करने गए तब तक उन महात्मा के मन में करे राम राम बताओ हनुमान जी को बड़ा कष्ट होता होगा उन्होंने तो जंगल से लकड़ी काटी और बड़े वीर थे महात्मा बड़े परिश्रमी थे गड्ढा खोद करके लकड़ी की थूमी गाड़ के और तुरंत हनुमान जी को छाया कर दी एक झोपड़ा डाल दिया ऊपर से पत्ती वत्ती डाल दी जिसमें हनुमान जी को ठंडक रहे गर्मी का समय दूसरे महात्मा आए उन्होंने कहा ये क्यों बनाया बोले इसलिए बनाया कि इतनी गर्मी में हनुमान जी को गर्मी न लगे थोड़ा ठंडक आवे छाया आवे इसलिए बनाया। बोले जंगलों में आग लगती रहती है आग लग जाएगी तब क्या हनुमान जी को कितना कष्ट होगा अरे धूप से उतनी पीड़ा नहीं हो रही जितना जलने से कष्ट होगा कहाँ जाएंगे हनुमान जी इसलिए हम चबूतरा बना रहे हैं बढ़िया सा और उन्होंने परिश्रम करके चबूतरा बना दिया बोले उठाओ हनुमान जी को इस रखो इसको उजाड़ो वो महात्मा थे वो कहते भाई हम कैसे झोपड़ी उजाड़ें वो उठाने नहीं दे रहे थे हनुमान जी को दोनों में प्रेम कलह छिड़ गया वो कहते थे आग लगेगी तब हनुमान जी कहाँ जाएंगे वो कहते धूप लगेगी तो हनुमान जी को कितनी पीड़ा होगी हनुमान जी भोले संत के भाव पर रीझ गए कोई बात नहीं झोपड़ी भी बना, बना ही दी आपने चबूतरा भी बना दो जब आग लगेगी तो हम चबूतरा पे चले जाएंगे और जब धूप आएगी तो हम झोपड़ी में आ जाएंगे बोलो वृंदावन बिहारी भोले संतों के भाव की पूर्ति ठाकुर जी कर बड़ी विचित्र बात है इसलिए गदाधर भट्ट जी ने कहा कासे कहो कौन पतियावे कासे कहो कौन पतियावे कौन करे बकवाद कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद सखी हो श्याम रंगी भाव की अनुभूति तो मुंह का है इसलिए का सो कहो कौन पतिया वे कहें भी तो विश्वास कौन करेगा इसलिए भकवाद करना आवश्यक नहीं ये तो गूंगे के गुण स्वाद के जैसा है भैया इस स्वाद का अनुभव करना चाहते हो तो भक्तमाल की कथा सुनो नाभाजी ने भक्ति काल में इस अपूर्व ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ की रचना के बहुत समय पश्चात मैंने नाभाजी ने अपने जीवन काल में रचना कर दी थी और नाभाजी जब भगवत धाम चले गए उसके सौ वर्ष के बाद प्रिया जी को गलिता में दर्शन देकर के नाभाजी ने टीका लिखने की आज्ञा दी प्रिया जी श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के एक महान विरक्त संत हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की पवित्र परंपरा में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जिनके सिव्य ठाकुर श्री राधारमणलाल जी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के शिष्य श्री श्रीनिवासाचार्य जी और उनके शिष्य श्री मनोहरदास जी और मनोहरदास जी के शिष्य श्री प्रिया दास जी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के पनाती चेला पौत्र शिष्य तो आ, मनोहरदास हुए प्रपौत्र शिष्य श्री प्रिया दासको नाभाजी ने आज्ञा दी तो प्रिया दास ने संवत सत्रह में टीका लिखी स्वयं लिखते हैं संबत् प्रसिद्ध दस सात सत उनहत्तर फाल मास बदी सप्तमी बिताई के मत सत्रह में फालुग्न बदी सप्तमी को उन्होंने ये ग्रंथ पूर्ण किया भक्तमाल की टीका पूर्ण की तो नाभाजी को गए सौ वर्ष हो गया था तो सौ वर्ष पिछला समय कितना हुआ सीधे सीधे सत्रह है तो सोलह सो में माना जाएगा कि नहीं सोलह में नाभाजी का निकुंज हो गया उसके पूर्व की रचना तो ऐसा समझें कि सोलह 1631 सो में जैसे रामचरितमानस की रचना हुई संबत सोलह सो इकतीसा सो करू कथा हरिपदधर सीसा नौमी भऊ बार मधुमाशा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाश ठीक उसी प्रकार से इसी काल में रामचरित मानस की रचना के काल में ही भक्तमाल की रचना ऐसा समझो मानो सौ इकतीस में रामचरित मानस की रचना और उसके बाद 10-5 वर्ष के पीछे समझो भक्तमाल की रचना तो इस तरह का एक सर्वथा निश्चित काल इसलिए हम नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि नाभाजी ने पुराने लोग खुद तो लिखते नहीं थे आजकल तो दस पाँच पृष्ठ की भी कोई पुस्तक छापता है तो दो चार पृष्ठ में लेखक का परिचय जरूर छपता है किस किस पद पर रहे हैं क्या क्या काम किया है इस समय किस पद पर है समय कहाँ हैं, तो कवि का परिचय दिया जाता पर पुराने संतों ने अपना परिचय नहीं दिया उन्होंने तो भगवान के चरित्र को कहा इसलिए परस्पर इतिहास इतिहासविदों में कुछ मतभेद भी रहते हैं कोई कोई संबंध कहता है कोई कोई संबंध कहता है ऐसा भी है पर यह बात जो है वो सर्वथा सत्य है कि इतने समय ये 16वीं सदी से 17वीं सदी के बीच की रचना श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना है इस ग्रंथ की माला नाभाजी ने बनाई और जब नाभाजी ने माला बनाई और माला बना करके श्री ठाकुर जी को अर्पित की तो श्री ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से इस माला को धारण किया श्री जी ने बड़े प्रेम से इस माला को धारण किया बोलो भक्तवत्सल भगवान की इन संतों के विलक्षण चरित्रों में हम क्रमशः अनेक चरित्र कह चुके हैं अब जिस चरित्र को हम कहना चाहते हैं वो श्री किल देव जी का चरित्र है किल देव जी का चरित्र तो पहले आ चुका है कथा के क्रम में लेकिन इस छप्पे में श्री कील देव जी के शिष्यों का स्मरण किया है नावाजी वो भी बड़े सिद्ध हुए कील जी का चरित्र भी बड़ा अद्भुत चरित्र है श्री कील देवाचार्य जी महाराज आपका उपनाम प्रसिद्ध हो गया कील देवाचार्याराज कहा गए राजेश जी, जी मथुरा वाले मथुरा में कील गली है मथुरा में कील गली है और कील का स्थान भी पुराना अभी भी बना हुआ मथुरा में कहते किल मथुरा आए तो पुराने मुगल काल की बात है बैठ करके ध्यान कर रहे थे और बादशाह की सवारी आई कौन ये फकीर बैठ करके भजन करा हटाओ उसको यहां से हल्ला गुल्ला किया पर आप तो समाधि में थे महायोगी थे तो उस दुष्ट यवन ने आदेश दिया कि एक कीला इनके मस्तक पर गाड़ दो ढोंग भोंग झूठ मूठ का स्वांग किए बैठा है तो एक बड़ा भारी लोहे का कीला इनके मध्य में रखकर के और घन से ठोक दिया गया पर आप ऐसे समर्थ संत थे कि योग बल से वह कील भी आपके भीतर कीला प्रविष्ट हो गया रक्त की तो एक बूंद आई नहीं आपने योगाग्नि में उसको भी आत्मरूप दे दिया है वो उसी में विलीन हो गई मस्तक में कीला बिलीन हो गया की तो नाम कील जी पढ़िया बादशाह थर थर कांपता हुआ अपना ताज चरणों में रख दिया जहां यह घटना घटी आज भी मथुरा में उसको कील गली कहते बड़ा अद्भुत चरित्र है कील देवाचार्य आप सब में भगवान का दर्शन करते नाभाजी ने वर्णन किया है गांगेय मृत्युगंजो नहीं त्यो की काल बस गांगे ये मृत्युगंजो नहीं त्यों कील करण नहीं कालवस कहते जैसे पितामा भीष्मी के ऊपर मृत्यु का प्रभाव नहीं हुआ ठीक इसी प्रकार से श्री कील जी के ऊपर भी मृत्यु का प्रभाव नहीं हुआ कहा तक कहें महाराज जी साक्षात काल वो काल भी सर्प तो जो है काल ही है एक प्रकार से भयंकर काला सर्प उसने आपको डस लिया तो लोग घबरा गए कह करे राम राम अब तो सर्प ने डस लिया है क्या होगा हुँ? आपने कहा कोई चिंता मत करो क्यों बोले ये बेचारा भूखा है भूखा है इसलिए इसने डस लिया है तो पहले इसकी क्षुधा निवृत्ति होनी चाहिए तो क्षुधा निवृत्ति कैसे हो बोले फेरी काट लीजिए हेरी काट लीजिए फिर काटो फिर काटो तो बार बार आप उस भयंकर विस्तर सर्त के आगे अपना हाथ करते रहे और उस सर्प ने खूब डट के काटा उसके भीतर जितना विष था सब विष उसने उतार दिया इनमें सर्प निर्विश हो गया अरे कोई गुस्सा करेगा तो कितनी गुस्सा करेगा वो क्रोध का जितना स्टॉक उसके भीतर था सब खर्च कर दिया उसने अब बेचारा क्या कहाँ तक गुस्सा करे अंत में सर्प भी फट पटक गया हार गया इनकी साधुता के आगे तब आपने कहा भैया दूध लाओ इसको दूध पिलाओ तब बेचारे को शांति आ गई आपने उस सर्प को फिर दूध पिलाया और प्रसन्नतापूर्वक उसको आपने विदा किया उस सर्प का भी आपने परम कल्याण किया और लोग घबरा रहे थे कि इतना क्षत विक्षत कर दिया है सर्प ने भयंकर विषैला सर्प है पता नहीं क्या होगा लेकिन आपने निश्चिंत कर दिया कि अब इस चोले में श्री राम नाम का ही अमृत लवालप भरा हुआ है इस पर विष का प्रभाव संभव नहीं जैसे शंकर जी के ऊपर विष का प्रभाव नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ नाम प्रभाव जानी शिवनी को नाम। नाम। श्री नाभाजी ने कहा गांगे मृत्यु बंजो नहीं क्यों कील करण नहीं काल बस राम चरण चिंतवन रहत नित्या राम चरण चिंतवन रहत निशन लो लागी श्री राम जी के चरणों के चिंतन की लो लगी रहती सर्वभूत सिर नमित शूर भजन आनंद भागी सभी प्राणियों में अपने आराध्य इष्ट श्री राम जी का दर्शन करके आप सबको भगवत भाव से बंदन करते थे और आपका इतना प्रभाव था कि सभी प्राणी आपके चरणों में नतमस्तक थे आप भजन में शूरवीर थे और ऐसा लगता मानो भजन के आनंद में भगवान ने इन्हें हिस्सा दिया था आहरिष भजन ही करते सांख्य और योग दोनों को आपने हस्ता मलकवत कर लिया था सांख्य तत्व की भी पराकाष्ठा पर आप पहुंचे माने ज्ञान योग की पराकाष्ठा पर भी पहुंचे और नाद योग राजयोग लय योग हठ योग समाधि योग, समाध योग इन सबकी सर्वोच्च अवस्था को भी आपने प्राप्त किया सबको हस्ता कर लिया सांख्य योग मति सुद्रड कियो अनुभव हस्तामल कहते कोई प्रमाण है देखो प्रचार का युग है हम भी पद्मासन साध के शाम्भवी मुद्रा में किसी जंगल में किसी पहाड़ के पास किसी प्राकृतिक दृश्य में आंख मूंद करके फोटो खिंचा सकते हैं और प्रचार भी करवा सकते हैं महाराज जी तो अमुक जंगल में वर्षों तक समाधि में लीन रहे तब वहां से फिर भगवान की आज्ञा हुई तब वो धरती पर थोड़े आए प्रचार का योग सब कुछ किया जा सकता है लेकिन आंख मूंदकर कर फोटो खिंचाने से कोई योगी नहीं बन जाता योग क्या है योग माने मिलना किससे मिलना जीवात्मा परमात्मा के मिलन का ही नाम योग है इसलिए कोरी बातों से बात नहीं बनती है ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास ने यह स्वीकार किया है कि मनुष्य के शरीर में सौ नाड़ियां होती हैं वैसे तो पचहत्तर करोड़ नाड़ियां बताते हैं योगी लोग उनमें सौ नाड़ियां मुख्य होती हैं और मूर्धानम अविस्त्रिका उसमें से एक नाड़ी मूर्धा की ओर गई है तो उस पचहत्तर करोड़ नाड़ियों में सौ नाड़ियों को मुख्य माना है और उन नाड़ियों में तीन नाड़ियों को मुख्य माना है इड़ा पिंगला और सुषुमना और इन तीन में भी एक को मुख्य माना है जिसको सुषुमना कहते हैं तो ब्यास जी कहते मूर्धानम अभिनिश्रत का उसमें एक नाड़ी मेरुदंड का आश्रय लेकर के मूर्धानम सहस्रार चक्र तक गई हुई है और उस उस नाड़ी से जिसके प्राण का उत्क्रमण होता है वो मोक्ष का अधिकारी होता है वो लौटकर संसार में नहीं आता ये व्यास जी का मत है ये शास्त्रों का मत है ब्रह्मरंद्र से प्राण का उत्क्रमण सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता कोई समर्थ सिद्ध योगी ही अपने प्राणों को सभी द्वारों को बंद करके बलात् हठात अपने ब्रह्मरंद्र से उनका उत्सर्ग कर सकता सबके बस की बात नहीं तो हमारे कहने का मतलब कि खील देवाचार्य खाली फोटो खिंचाने वाले योगी नहीं थे उन्होंने तो सब संतों की सभा बुलाई और सब संतों की सभा बुला करके कहा आप लोग बैठो अब हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं एक महान सिद्ध योगी को कैसे देह त्याग करना चाहिए एडी से अपने मूलाधार चक्र को अवरुद्ध करके सिद्धासन की पद्धति से बैठ करके और क्रमशः योग धारणा करते हुए आपने हजारों संतों के मध्य बैठ करके ब्रह्मरंद्र से प्राणों का उत्क्रमण करके भय हरितन करनी अपनी करने के बल से भगवत स्वरूप आप हो आपने मोक्ष लाभ नित्य साकेत को त्रिपाद विभूति भगवान के नित्य धाम को आपने प्राप्त किया सांख्य योग मत सुदृढ़ अनुभव हस्तामल ब्रह्म रंध्र करी गौन भय हरि तन करनी बल आपका जन्म गुजरात में एक विप्र परिवार में हुआ आपके पिता का नाम था पंडित श्री सुमेर देव जी महाराज नाभाजी कह रहे हैं सुमेरुदेव सुत जग वि भूमि विस्तार्यो विमल जस गांगे ये मृत्यु गंजो नहीं क्यों कील करण नहीं का संतों के प्रायः पू पूर्वाश्रम का नाम प्रसिद्ध नहीं होता उनके घर द्वार का परिचय प्रसिद्ध नहीं होता विरक्त संतों के नहीं होता ये बात तो ठीक है होना भी नहीं चाहिए क्योंकि विरक्त साधु के लिए जिस घर का जिस परिवार का जिस संसार का उसने त्याग किया है उस संबंध की स्मृति भी अच्छी नहीं कभी कोई प्रसंगवश कोई बात निकल जाए तो बात अलग है अन्यथा विरक्त साधु को संसार की स्मृति से बचना नहीं करनी चाहिए अपने घर द्वार का परिचय नहीं देना चाहिए अब हमसे पूछेगा तो हम क्या परिचय देंगे साधु साईं जो हमारा परिचय वही परिचय देंगे कि हम ये बताएंगे कि हमारा अमुक गोत्र में अमुक परिवार में जन्म हुआ था अमुक पांडे या अमुक अध्वर्यु हमें ये थोड़ी परिचय देंगे क्या परिचय देंगे गुरुजी का गुरुद्वारे का परिचय दिया जाएगा या लौकिक परिचय दिया जाएगा पर आपके पिता का परिचय प्रसिद्ध हो गया संत समाज में कि आपके पिता का नाम पंडित सुमेरुदेव था कैसे पता चला कहते एक समय की बात है मथुरा में श्री कील जी पधारे थे यमुना स्नान करके घाट पर बैठे थे तिलक स्वरूप पधरा करके वहां सत्संग चल रहा था और आमेर के नरेश महाराजा मान सिंह उस समय जयपुर तो था ही नहीं आमेर ही था तो महाराजा मान सिंह आपके चरणों में बैठकर सत्संग कर रहे थे और भी अनेक साधक बैठे थे भगवत भागवत चर्चा हो रही थी इसी बीच में आपके पिताजी विमान में बैठकर भगवत धाम गए वहां उनकी जन्मभूमि में शरीर छूटा होगा तो विमान में बैठकर भगवत धाम जा रहे थे विमान मथुरा होकर के निकला तो पिताजी ने कहा कि थोड़ा सा हम अपने पुत्र का दर्शन कर ले तो विमान एक क्षण के लिए आकाश में रुका और पिताजी ने हाथ जोड़ करके कहा पुत्र यद्यपि मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ लेकिन आज उस भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति जहाँ पहुँच जीव लौटता नहीं उस नित्य गोलोक की प्राप्ति आज तुम्हारे भजन के प्रताप से हमको हो रही है इसलिए हम ये कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा हो जिसके भजन से पिता को भगवान का धाम मिल जाए वैकुंठ गो लोग साकेत मिले तो अब पिताजी धन्यवाद दे रहे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं तो आखिर कितना बड़ा विरक्त महात्मा हो शरीर की उत्पत्ति में पिता का योगदान तो है ही और पालन पोषण में शिक्षा दीक्षा में पिता का योगदान है तो हमें पिता का भी आदर करना चाहिए इस भाव से कील जी प्रवचन करते करते आसन से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पिताजी मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें और वहां जाकर ठाकुर जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम निवेदित करें अब उठकर के ये बात उन्होंने कही जब ये बात कही तो मानसिंह बैठे थे उन्होंने कहा कि पिताजी कह के आपने किसको कहा कि आप जा रहे हैं तो प्रेम से जाएं हमारी भी दंडवत कह देना जब राजा ने पूछा तो आपने कहा कि लगता है पिताजी का शरीर आज ही शांत हुआ होगा और वे ठाकुर जी के धाम को गए हैं हमसे मिलते हुए गए तब राजा ने पूछा आपका जन्म कहाँ का अरे बोले साधुओं का जन्म जान के क्या करोगे बहुत आग्रह किया तब आपने बता दिया राजा तो राजा ठहरा तुरंत उसने सूचना की और जब पता लगाया तो आपकी जन्मभूमि पर ठीक जितने समय पर पिताजी का शरीर शांत हुआ था उसी दिन की उसी समय की बात है कि पिताजी का विमान में यहां दर्शन हुआ तब संत समाज में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि पंडित देव के को विमान में जाते हुए जी ने दर्शन किया और लोग तो नहीं देख सके क्योंकि उनकी दृष्टि वैसी नहीं थी पर सबने देखा इसलिए आपने अपने पिता की कीर्ति को भी उजागर किया आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे और पुष्प की डलिया में बेला के फूल थे सुगंध का लोभी सर्प आकर बैठ गया आपने जैसी फूल की डलिया में हाथ डाला उसने काट लिया आपने कहा फेर काट लीजिए फेरी काट लीजिए ऐसे ही कटायो बार तीन तीन बार आपने सर्प से कटवाया तब तक उसका विष खत्म हो गया उसको भी आपने दूध पिलाया और दूध पिला करके उसे भगवत प्रेम दे करके कृतार्थ किया सर्प को भी ज्ञान दे करके कृतार्थ किया और जब आप भगवत धाम गए तो पूरे संत समाज को बुला करके और कहा कि यदि साधु जीना सिखा सकता है तो साधु मरना भी सिखा सकता है मरना कैसे चाहिए ये उन्होंने सबके सामने मर के दिखाया ऐसे मरना चाहिए श्री प्रियादासी वर्णन करते हैं करी के समाज साधु मध्ययों विराजमान समाज, समाज, समाज, विराज विराज विराज विराज समाज साधु विराजमान करी के समाज साधु मध्ययों विराज प्राण करी के समाज विराज तो प्राण तजे दसें द्वार योगी थके सोन जी मान जे ये चरित्र कहना बहुत जरूरी था हमारे चतुस्थ संप्रदाय में श्री कील जी गलता पीठ पर विराजमान हुए और कील जी की परंपरा के संत ही वहां पीठ पर विराजमान होते रहे ये जो अपना लो, लोहारगल जिसको हम लोहागर जी कहते हैं लोहागर लोहारगल में जो स्थान है विश्वमरदास जी महाराज जहाँ के श्रीमहंत रहे हैं वो कील जी की परंपरा का ही गद्दी तो किल जी की परंपरा का ही संत रामानंदीय चतुस्प्रदाय खालसे में चतुस् संप्रदाय का श्रीमहंत कील जी की परंपरा का ही संत रहा आया है यही परंपरा प्राचीन है और यही परंपरा रही है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय ऐसे सिद्ध गुरु के शिष्य उनका चरित्र नाभाजी वर्णन कर रहे हैं तो गुरु जी का थोड़ा परिचय दिए बिना शिष्यों का चरित्र कहेंगे तो उतना भाव नहीं जागृत हो पाएगा इसलिए अति संक्षेप में कील जी का स्मरण करके अब हम उनके शिष्यों का नाम ले रहे हैं यद्यपि इनके इनका नाम ही नाभाजी ने लिया है अलग अलग भक्तमाल में कई प्रकरणों में इनके चरित्रों का स्मरण है हम तो यहां संक्षेप से कह रहे हैं इसलिए केवल नाम लेकर और कुछ चरित्रों का स्मरण करके आगे बढ़ेंगे श्री किल कृपा की रति विशद परम पारिश प्रगट्री कृपा की रति विशद परम पार शिष्य प्रगट श्री कील कृपा की रति परम पार शिष्य प्रगट श्री कील कृपा किरति विष परम पार शिष्य प्रगट आश करण ऋषिराज रूप भगवान भक्त गुरु आश करण ऋषिराज रूप भगवान यद गुरु चतुर्दास जग अभय छाप छापसी तरज लाख अद्भुत रायमल खेम मन साहवाचा लाखे, लाखे अद्भुत रायमल खेम मनसा सुमंगल दास दृढ़ धर्म धुरंदर भजन बट सवे सुमंगल दास दृढ़ धर्म धुरंदर भजन बद की विशद परम पार परम पार सद शिष हा परम पार सदशिष प्रगट हा परम पार सदशिष प्रगत नाभाजी कहते हैं श्री किल देवाचार्य जी की कृपा से उनकी निर्मल कीर्ति वाले सभी शिष्य ऐसे हुए महाराज भगवत पार्षदों के समान हुए कील कृपा कीरत विशत सवय शिष्य सवे, सा, सवे परम पार्षद शिष्य प्रकट इसके दो भाव एक अर्थ तो यह है लगता है कि कील जी के शिष्य के रूप में भगवत पार्षद ही आए एक अर्थ यह दूसरा भाव यह है कि आपने उन जीवों को शिष्य बनाकर उन्हें केवल वैष्णव ही नहीं बनाया उन्हें भगवत पार्षद बना दिया भगवत पार्षद कौन है जो भगवान की निरंतर सेवा सुख को प्राप्त करें उनकी सन्निधि में रह करके माने उनको भगवत साक्षात्कार ही नहीं करा दिया आपने शिष्यों को उनको जीते जी भगवान की नित्य सेवा का सुख भी प्रदान कर दिया ऐसे सामर्थ्यवान महापुरुष हुए श्री किल देवाचार्य के शिष्य इनमें कुछ ग्रहस्थ भी हैं कुछ विरक्त भी हैं राजर्षि श्री राजदास जी श्री रूपदास गुरु भक्त श्री भगवान दास जी श्री निर्भय की छाप वाले श्री चतुरदास जी चतुरश्रोमणी श्री शीतर जी अद्भुत प्रभाव वाले जी श्री लाखा जी मनवाणी और कर्म से परोपकार करने वाले श्री रायमल जी श्री खेमदास जी श्री रसिक रायमल जी श्री गौरदास जी श्री देवादास जी श्री दामोदर दास जी ये सबके सब भगवत पार्षद रूप सिद्ध शिष्य आपके हुए आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक धर्म में धुरंधर सवे सुमंगल दास दृढ़ सभी आपके शिष्य संपूर्ण सृष्टि का सुमंगल करने वाले हुए और भगवान के अनन्य दास हुए दृढ़ हुए, धर्म धुरंधर, धर्म के पालन में धुरंधर हुए धुरंधर जानते किस को कहते हैं जो धुरी को धारण करता उसको धुरंधर कहते हैं धर्म की धुरी को धारण करने वाले हुए और बड़े वीर हुए बोले तो कौन कौन से युद्ध लड़े उन्होंने किस चीज के वीर हुए साधु तो भजन शूर होता है साधु क्या होता है भजन शूर एक पिंडीशूर भी होते हैं पिंडी जानते हैं पिंडीशूर जानते हैं नहीं जानते पिंडीशूर माने होता है संस्कृत में पिंडीशूर कहते हैं हिंदी में लोक भाषा में कहते भोजन भट्ट भोजन भट्टों को पिंडी सूर कहते हैं। एक पिंडी सूर जी थे जा रहे थे कहीं भूख लगी तो वहां किसी किसान का कुआ खुद रहा था और खोदते खोदते वो किसान बेचारा बैठ करके अब सुस्ता के थोड़ा मध्यान्ह विश्राम में थोड़ा भोजन के लिए बैठा था तैयारी था तब तक ये भोजन सूरजी आ गए पिंडी सूर जी आई आइए बैठिए बैठी अच्छा ये कुआ खुद रहा है बोले हा अरे महाराज क्या कहें इस विद्या के तो हम पंडित हैं ओ लंबी चौड़ी बातें ऐसा कुआ वैसा कुआ वहां इतने हाथ पे पानी निकाल दिया यो कर दिया त्यों कर दिया इतनी भीड़ की जरूरत नहीं हम तो अकेले ही बहुत हैं तो जो जिस किसान का खेत था जिसकी सिंचाई के लिए कुआं खुदरा उसने कहा चलो राम जी ने बड़ी दया करी एक ऐसा आदमी भेज दिया कि जो सब समस्या का समाधान स्वयं ही कर देगा तो भैया अब तो बड़ा अच्छा हुआ आप आए पहले भोजन कर लो हाँ भाई पहले कुछ ना कुछ तो आहूती तो देनी पड़ेगी जटराग्नि में तब कुछ काम होगा बिना भोजन के कैसे कुछ किया जाएगा हाँ जरूर जरूर भोजन कीजिए तो किसान लोग जो है ना ये पतली वाली रोटी नहीं बनाते हैं जो हाल में पच जाए सेठों वाली रोटी थोड़ी बनती उनकी उनके तो मोटे मोटे टिक्कड़ बनते हैं तो बड़े बड़े मोटे मोटे सोला रोट वो अकेले ही खा गया झन्नाटेदार मिर्चा की चटनी के साथ अचार के साथ साग के साथ सोलह रोटी खा गया वो रोटी ऐसी थी कि अच्छी खुराक वाला भी एक रोटी खा ले या ज्यादा खुराक होगी तो दो रोटी खा ले इतने मोटे मोटे रोटी थी इतने बड़े बड़े टिक्कर मोटे मोटे और वो सोलह खा गया बाकी लोग बेचारे भूखे रह गए उनको एक एक टुकड़ा मिला सोलह रोटी खाके सोला टिक्कड़ खा के उसने पानी पिया अब लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं हम लोग तो भूखे हैं आपने खूब तृप्त तो होके पाया है तो अब आप कुआं में उतरिए थोड़ा अपना पुरुषार्थ दिखाइए अपना थोड़ा पराक्रम दिखाइए वो बोला शो रोटी खाऊं भरोसो राम को हमें अपने बल का भरोसा नहीं सो रहा रोटी राम को मेरे बस की ना आए, धसो कोई को मेरे बस की ना आए, कोई गाम को हो जो कुआ खोद वो जानते तो वो घुस्से भैया मैं तो आज तक मैंने तो कभी उतरा ही नहीं कुआ में कैसे खोदा जाता फावड़ा हाथ में पकड़ा नहीं कैसे खोदूंगा तो बोले इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या फिर क्यों कर रहे थे कि ऐसे कुआं खोता और तुम लोग क्या जानो और मैं तो अकेले ही सब कर दूंगा बोले ये संपूर्ण प्रवचन केवल भैया ऐसे बात नहीं बनेगी बहुत हल्के स्तर की बात है भूखे भजन न होए गोपाला ये ले अपनी कंठी माला कंठी माला इतनी सस्ती हो गई कि हम रोटी के पीछे कंठी माला त्याग दें नहीं अन्न मिले न मिले जल मिले न मिले बिना अन्न के बिना जल के बिना वायु के हम जी सकते हैं लेकिन हम बिना भजन के नहीं जी सकते ऐसा निश्चय भीतर से हो उसे वैष्णव कहते हैं उसे भक्त कहते हैं और हम लोग तो भगवान के भगत कम हैं रोटी के भगत ज्यादा हैं इसलिए पीपा जी ने कहा राम तेरी भूखा भगति न हो भूखा भगति न होई राम तेरी भूखा भगति न हो आठ सवारे आठ अवारे सो दे गोपाला इतने में जो एक घटे तो ये लो थारी माला राम तेरी भूखा भगति न हो पीपाजी महाराज का पद और इस पद में अंत में कहा महाराज सारी दुनिया रोटी कपड़ा के लिए भजन कर रही है पर हमारा भजन रोटी कपड़ा के लिए नहीं हम का हमारा भजन तो आपकी प्रसन्नता के लिए हो साधु पिंडी सूर नहीं होता साधु भजन भट होता है भजन में सूर होता है भजन माने भगवत स्मरण तो होता ही है भज धातु सेवार्थक है उससे लुट प्रत्यय करके भजन शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है भगवत सेवा पारायण भगवत भागवत सेवा में लगे हुए को भजन सूर कहते हैं सबका भजन अलग अलग है आंख का भजन अलग है भगवान का भगवान के प्यारे भक्तों का दर्शन करना गौ ब्राह्मण तुलसी इनका दर्शन करना ये आंख का भजन है कथा सुनना कान का भजन है भगवत चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी का आग्रहन करना भगवान के चरण कमल मकरंद की सुगंध का मन ही मन अनुभव करना ये नाशिका का भजन है भगवान नाम के अपूर्व रसामृत का स्वाद लेना ये जिह्वा का भजन है नाम कीर्तन करना नाम जप करना ये जिह्वा का भजन है श्री ठाकुर जी के अधर सुधार रस से सिक्त प्रसाद का सेवन करना यह जिहा का भजन है हाथ से गौ ब्राह्मण संत की गुरु की सेवा करना यह हाथ का भजन है परिक्रमा करना यह पैर का भजन है और साष्टांग दंडवत करना यह सर्वांग का भजन है अब हम लोग समझते क्या है केवल जीव से नाम उच्चारण करने को ही भजन मानते हैं और जो कुछ शरीर से सेवा करनी चाहिए उसको भजन नहीं मानते तो जब तक सभी इंद्रियों को भगवत सेवा में भागवत सेवा में भगवत अनुभव में नहीं लगाएंगे तब तक जो प्रगति हमारी होनी चाहिए अध्यात्म के मार्ग में वो प्रगति नहीं होनी वो हो पाए सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोटि कोटिया तब ये सन्मुख होना क्या है सन्मुख होना क्या खाली सामने खड़े हो जाना सन्मुख होना नहीं सभी इंद्रियों को के द्वारा भगवत सेवा करते हुए भगवत सेवा का भगवत भागवत सेवा के सुख का अनुभव करना ये सन्मुख होना है एक वाक्य पढ़ा था उस दिन कि शरणागत से कई बार अपराध बनते हैं लेकिन जो सन्मुख होता है उससे अपराध नहीं बनते महाराज जी ने परमार्थ के पत्त में लिखा क्योंकि जिसकी इंद्रियां हमेशा भगवान के सन्मुखों से अपराध बनेगा कैसे कभी नहीं बन सकता इसलिए जीव को सन्मुख होना चाहिए इसीलिए महाभागवत परम भागवत श्री जी ने कहा अहम हरे तव पादल दादा भवितास् भूय मन स्मरेता पतेर्गुस्ते गृणीवा कर्म करो काय गृणी कर्म करो तुकाया ये प्रार्थना किए ये क्या है ये निरंतर भगवत सन्मुख रहने की प्रार्थना है वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया हस्तऊच कर्म सुमन पाद स्मृत्या शिवस्तव निवास जगत प्रणाम दृष्टि सकाम दर्शने स्तु भगत नूना ये क्या है निरंतर सम्मुख रहने की प्रार्थना है नलकू मणिग्रीव कहते हैं हे नाथ हे बालकृष्ण प्रभु ऐसी कृपा कीजिए हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे हमारे कान आपकी कथा सुने हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परचर्या करें हमारा मन चराचर में विराजमान आपका स्मरण करे आपको वंदन करे और हमारी दृष्टि आपका प्रत्यक्ष विग्रह जो संत हैं उनके दर्शन में लगी रहे बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे तो श्री देवाचार्य जी के जितने शिष्य हुए ये सब नाभाजी के गुरुभाई ही हैं क्योंकि उनके गुरुजी के बड़े गुरुभाई के शिष्य हुए तो उनके गुरुभाई ही हुए नाभाजी कहते हैं ये सब हमारे गुरुभाई भजन में बड़े सुरवीर हुए वस्तुता साधु को भगवत स्मरण में ही सूरवीर होना चाहिए मलोभक्तव सल भगवान की पुराने संत जितने होते थे सब सूरवीर होते थे भजन में हमारे पूज्य श्री महाराज जी के पास एक संत रहते थे श्री हरिराम बाबा वे कहते थे कि जब अपने गुरुजी की शरण में आए शिष्य बने तो गुरुजी ने सबसे पहले हमको आज्ञा दी कुछ दिन पास रख करके नियम धर्म सिखा दिया और फिर कहा कि अब तुम्हें श्री राम तारक का छह करोड़ जब करना है कितना छ करोड़ श्री राम तारक का जब करना है एक नियमावली बना दी इस नियमावली से तुमको रहना है तो एक आसन पर एक जगह रहकर उन्होंने छ करोड़ जब किया बाबा कहते नियम पूर्वक और गुरुजी ने दो गुदड़ी दी थी एक बिछाने के लिए एक ओढ़ने के लिए बोले इसके अलावा दूसरे वस्त्र का व्यवहार नहीं करना वो गुरुजी जी के द्वारा दी हुई दोनों गुदड़िया उनके पास रही और ठाकुर जी की दया से वो दोनों गुदड़ी जिसको एक को ओढ़ के उन्होंने भजन किया था उन्होंने प्रसन्न होकर हमको दी उसमें एक गुदड़ी तो उनके समय में जैसी आराम हो गई थी पर एक गुदड़ी आज भी हमारे पास रखी उन संत की भजन की हुई बहुत अच्छे महात्मा थे वो कहते थे कि हम आठ बजे रात्रि को सो जाते थे कितने बजे सात बजे मंदिर में आरती हो जाती थी और आठ बजे तक हम सो जाते थे आरती के बाद थोड़ा दूध पी लेते बस व्यारू नहीं करते एक समय भोजन करते आठ बजे सो जाते और बारह बजे जग जाते कितने बजे रात को बारह बजे जग जाते अवस्था कितनी थी बोले बीस बाईस वर्ष की अवस्था रही होगी बारह बजे जगकर के स्नान करके फिर भजन में बैठ जाते तो करीब करीब एक बजे के करीब मैंने साढ़े बारह एक के करीब वो भजन में बैठ जाते थे स्नान ध्यान करके सब सप्तिलक स्वरूप धारण करके और रात्रि को एक बजे से लेकर सवेरे आठ बजे तक जब तक आरती की घंटी न बजे तब तक एक आसन से बैठकर भजन कर। आ इसके बाद फिर आरती स्तुति में खड़े होते और कुछ पंचायती सेवा में साग वागमनियाँ करवाना है वो कुछ काम है झाड़ू बुहाड़ू है कुछ थोड़ी बहुत सेवा करते और सेवा करके फिर गुरुजी कुछ बाल भोग देते फिर उसको लेकर के फिर पाठ में लग जाते मानसी का पाठ वगैरह और फिर मध्यान्ह में प्रसाद पा करके और ग्यारह बजे पंगत हो जाती आ फिर 12 बजे फिर स्नान करके फिर बैठ जाते भजन तो संध्या आरती 7 बजे होती 7 बजे फिर उठते अब फिर आरती करके दूध पी करके फिर 8 बजे सो जान। ये इस पद्धति से भजन किया अब आप सोचो कितने घंटे बैठते थे गुरुजी बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान थे योगी भी थे तो योगासन भी कुछ कर लेते थे रोज जिसमें शरीर ठीक ठाक रहे योगासन भी कर ले थोड़ा व्यायाम कर लेते थे एक राजा साहब के लिए एक रसायन बनाया गुरुजी ने ये अपने गंगापुर है ना गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी में स्थान है हम दर्शन कर गया है हरिराम बाबा का गुरु स्थान श्री महंत श्री जयराम दास जी महाराज उनके गुरु का नाम आयुर्वेदाचार्य योगी राज थे। तो राजा साहब के लिए उन्होंने एक बहुत कीमती रसायन जिसमें बहुत कीमती भस्म आदि मिश्रित थे वो रसायन बनाया राजा साहब का शरीर वलिष्ठ रहे और खूब शक्तिशाली रहे इसके लिए अब वो बना करके रख गए राजा साहब को समय दिया था कि अमुक समय आकर ले लेना गुरुजी गए तीर्थ यात्रा में और इनको कह के गए कि महीना बर्बाद आएंगे तो तुम थोड़ा थोड़ा ले लेना तो वो बता तो गए थे दूसरा कोई च्यवनप्रास जैसा कुछ था उसको खाने के लिए बता गए थे पर बाबा को च्यवनप्रास की हंडी तो हाथ लगी नहीं और राजा साहब के लिए जो बहुत कीमती रसायन बनाया था वो हाथ लग गया उन्हें क्या समझ में आवे कि चवनप्रास है कि क्या है उसी को उन्होंने एक एक चम्मच खाना दूध पीना शुरू किया तो भोजन बंद हो गया इतना मूल्यवान रसायन उसको खाने से भूख प्यास कुछ न लगे दूध पी के मस्त रहें गुरुजी लौट के आए उनको महीना डेढ़ महीना हो गया तो गुरुजी ने देखा आए तो पुजारी से पूछा कहो पुजारी हमारा नया साधु ठीक से भजन कर रहा कि नहीं कुछ सेवा करता बोले हमारा सेवा भी करता भजन भी करता पर जब से आप गए हैं तब से इसने भोजन छोड़ दिया भोजन नहीं करता खाली दूध ले लेता है एक गिलास सवेरे दोपहर में दूध लेते एक गिलास शाम को दूध लेता बाकी काम सब करता है भोजन नहीं करता तो गुरुजी ने कहा क्यों भाई रामदास भोजन नहीं करते हो प्रसाद नहीं पाते हो क्या तो गुरुजी भूख प्यास लगती नहीं तो शरीर में कोई दुर्बलता थकान बोले बिल्कुल नहीं तो चेहरा तो तुम्हारा बहुत लाल पड़ गया एकदम चमक रहा है क्या खाते हो फिर वो च्यवन ले रहे हो बोले हाँ महाराज ले रहे एक चम्मच लेता हूँ गुरुजी भीतर गए तो च्यवन प्रास तो यथावत रखा था वो जो मटकी थी जिसमें वो रसायन बना के रखे थे वो खाली हो रहा था वो तो थोड़ा ही था वो महीना भर के हिसाब से बनाया था एक खुराक था वो वो सब वो खा गए महाराज बोले अब तो गुरुजी खत्म होने वाला है बोले ये ऐसा रसायन है कि जिसको भोगी विषयी पुरुष खाते हैं राजा लोग वे अनेक अनेक रानियों को संतुष्ट करते हैं ऐसा ये रसायन है पर तेरे इंद्रियों में शरीर में कोई हलचल तो नहीं बोले नहीं गुरु जी हमको तो कुछ पता ही नहीं चला बढ़िया लगा बोले अच्छा बच्चा अब तुझे ये रसायन पच गया है तो तेरा ब्रह्मचर्य तो वज्र का हो गया अब किसी भी स्थिति में तेरा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा और सौ वर्ष तक तेरे शरीर में झुर्री नहीं पड़ेगी 104 वर्ष की आयु में बाबा गए शरीर पर झुर्री नहीं थी, पूरा शरीर चमकता था। का प्रभाव। तो बाबा कहते थे कि घंटे सोने का ऐसा अभ्यास हो गया कि अब हम बैठे बैठे सो लेते अब हमको नींद आती ही नहीं चार घंटे और हम इतना अधिक खाने और सोने पर ध्यान देते हैं कि ठूस ठूस के तीन बार चार बार खाना और मुर्दे के समान आठ घंटे दस घंटे पड़े रहे श्री कबीरदास जी कह रहे हैं कबीरा सूता क्या करे कबीरा सूता क्या करे जागे जपो मुरा दिन सोना होगा लंबे पांव पसार। एक दिन चिर निद्रा में विलीन होना पड़ेगा भैया लंबे पांव करके सोना पड़ेगा इसलिए जितना बहुत जरूरी है उतना ही खाओ और जितना बहुत आवश्यक है उतना ही सो लगन ऐसी लगनी चाहिए कि सोते सोते भी हमें अपने प्यारे की स्मृति बनी रहे हमारी निद्रा का क्षण भी व्यर्थ न जावे उस क्षण में भी हमें भगवान की स्मृति हो आपके जितने शिष्य थे सब सूरवीर थे आज तो पूरे सात बजे तक ही करना है ना कोई किसी को बोलना बीच में नहीं हो गया पूरा है? तो अभी तो कुछ बाकी है समय जय जय श्री राधे केवल एक पद संत सदगुरु के चरणों में समर्पित जो साधक हैं जो एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं जो भजन में शूरवीर हैं उनकी गरिमा महिमा के स्मरण में वृंदावन के महान रसिकवर विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी के इस पद को कह करके हम आज अपने वक्तव्य को विराम देते हैं कल इनके शिष्यों की चर्चा हम करेंगे वाह बहुत सुंदर पद है श्री वृन्दावन बिहारी जैसे गुरु तैसे गोपाल जैसे शिष्यों को तो ये सब गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ गुरु रूठे गणिका सुत को एक पिता बिन गणिका सुत को कौन बने प्रतिपा कौन होने पर गोपाल जी संतुष्ट हो जाएंगे गुरु के रुष्ट होने पर गोपाल जी रुष्ट हो जाएंगे जीवन जन्म व्यर्थ चला जाएगा जब तक एक पिता के नहीं बनोगे तब तक तुम्हारी खैर नहीं गणिका के पुत्र को कोई गोद नहीं लेता के पुत्र को कौन गोद लेगा पता नहीं किसका है इसलिए भैया एक के होकर के रो पूज्य पंडित जी महाराज पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का वचन है यदि जीवन में कल्याण चाहो तो श्री सदगुरुदेव भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे अपना सर्वस्व में उछाव कर दो सदगुरु के हाथन में वे जो कहे उसको मान लो भजन में लग जाओ साधन में लग जाओ गुरु a uh -huh. आ <laughs> से कोई युद्ध से पीठ दिखाकर आवे तो राजा उसकी खाल उधेड़ देता है उसको जीवित नहीं छोड़ता क्यों पीठ दिखा आया जैसे वो राजा भगोड़े सैनिक की दशा करता है ठीक वैसे ही जो गुरु से विमुख शिष्य है उसकी दशा यही जमराज करते हैं संत संग सेवा करी संत संग गुरु सेवा करी संत संग संगी सेवा करी संत संग गुरु सेवा करी हा शुभ ची निहाल शुभ दास दास खिजय गुरु युग युग व्यस दास गुरु युग युग मिटत जय गो माता जयगोपाल ये जड़खोर गोधाम के सहायताार्थ हम आप सब श्री भक्तमाल कथा कर स्मान कर रहे हैं इसी क्रम में एक हमारे गौभक्त हैं जो ओरछा में भी खूब गौसेवा करते हैं उनका फोन आया कि महाराज श्री हमारी ओर से जड़खोर गोधाम के निमित्त इक्यावन हज़ार की राशि समर्पित उन्होंने की है उनको बहुत बहुत साधुवाद और एक और जैसे महाराज जी ने प्रारंभ में बताया एक माताजी हैं गुवाहाटी की वो महाराज उन्होंने महाराज जी की कथा सुनी तो सुन कर के ऐसी स्थिति हो गई अब वो थैला लेकर के घर घर जाती बहुत अच्छे परिवार से हैं लेकिन घर घर जाके कहती गौ सेवा के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा इसमें हमें कोई संकोच नहीं है ऐसा कर कर के वो गौ सेवा मांगती हैं और उनका फोन आया था बोले किसी का नाम नहीं बोलना है पर इक्यावन हजार गौशाला को भूमिदान के निमित्त और इक्यावन हजार रुपया गौसेवा के निमित्त एक लाख की राशि उन्होंने भी देने को घोषणा की है उनका भी बहुत बहुत साधुवाद पूर्व में महाराज जी ने कहा कि जैसे व्यासपीठ से कभी मन नहीं होता कि कुछ मांगने को कहा जाए सत्य तो यह है हम लोग अपने जड़खोर गोधाम के जितने भी गौसेवक हैं जब बैठते हैं तो ये बार बार चर्चा होती कि महाराज जी के समक्ष हम लोगों को भी कुछ किसी की राशि की घोषणा करने का भी संकोच होता है क्योंकि महाराज जी का अपना स्वरूप है पर जैसे महाराज जी ने कहा जड़खोर गौधाम बहुत दूर है जो गए हैं वो देखे भी हैं तो ऐसे में जब जानकारी नहीं दी जाएगी तो लोग उत्साहित नहीं होते हैं और इस समय वास्तव में हमारी जो जड़खोर गौधाम की गौशाला है जैसे महाराज जी ने कहा कि ठाकुर जी ठोक बजा करके देखते हैं इसलिए हम लोगों की इसमें परीक्षा ली जा रही है पर फिर भी महाराज श्री का वर्धस्त सब गौसेवकों के साथ है तो हम लोग उस परीक्षा में भी जरूर पास होंगे आप सब भी ऐसे ही प्रेरित होते रहें और पूजा गौ माता की सेवा करते रहें यहाँ हमारे गौशाला से कुछ प्रोडक्ट हैं जिसमें फिनाल है गौमूत्र अर्क अभी हम बैठे हुए थे इतना सुंदर गौमूत्र का अर्क बनाया है और जगह आप गौमूत्र अर्क लेंगे तो पानी मिला पीना पड़ेगा अभी बैठे बैठे हमारे पूजगिरी बाबा ने कहा इसे पी करके देखो बिना पानी के ढक्कन भर पिया जरा भी कोई उसमें ऐसा नहीं है एसिड अधिक नहीं है वो कहते क्योंकि छोटी छोटी जो बछिया हैं उनका मूत लेकर के अर्क तैयार किया गया बहुत लाभकारी है वो सब भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और यथा आप सभी गौ माता की सेवा में सहयोग करें सभी को जय माता जय अभी आरती आरती हो। की की तैयारी। मनु सूर्यो इस धन्य नावा हमारे भीलवाड़ा से जो विधायक जी वो भी आए आरती के लिए पधारे और अभी जिस पत्रिका का विमोचन हुआ था वो आप भी प्राप्त करेंगे आर्थिक न्याय भी पथारें और नेह बिहारी की मैया संस्कृति हमारी विरासत महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश से लेकर के पूरे दक्षिण भारत में हमने गाय के दूध के कलेक्शन के सुव्यवस्थित चैन खड़ी की और वहां से मक्खन बना करके उसे हम पतंजलि आयुर्वेद हरिद्वार में लेकर के आते पतंजलि आयुर्वेद यूनिट में प्रतिदिन 100 टन गाय का घी पूरी शुद्धता व प्रमाणिकता के साथ तैयार किया जाता है। पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी खाइए अपने बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से डस्टलेस बचाइएगा अगरबत्ती एवं धूप प्रार्थना होगी स्वीकार अब शहद खाने वालों के अच्छे दिन आ गए बाजार में बिकने वाला 250 ग्राम ब्रांडेड हनी एक सौ और पतंजलि हनी सत्तर रूपए में पतंजलि हनी अपनाएं और 250 ग्राम पैक पर पैंतीस रूपए की बचत पाए नेचुरल एनर्जी बूस्टर पतंजलि हनी सबसे सस्ता सबसे अच्छा दिशा है सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप दे दर्शन धूप हर मनुष्य चाहता है कि वह लक्ष्मीवान बने धनवान बने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके स्वयं का मगान हो घर में खुशियां हो सुख समृद्धि और शांति हो पर ये सब कुछ धन के बिना अधूरा है क्योंकि लक्ष्मी पाना कोई आपका भाग्य नहीं है बल्कि आपका अधिकार है एक नवंबर 2015 को गाजियाबाद में होगा लक्ष्मी शक्ति अनुष्ठान और सात तारीख को होगा मुंबई में लक्ष्मी शक्ति अनुसार तो आप सभी इस विशेष अवसर में सादर आमंत्रित हैं इसके आने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा अगर किसी माता या बहन को बार बार गर्भपात अबॉर्शन मिसकैरेज होता हो संतान उत्पत्ति बाधा आती हो तो उन्हें कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए ज्वर प्रकोप होने पर बार बार अगर कोई बीमार रहता बुखार आता है तो जल की धारा से अभिषेक करना चाहिए सर्व कार्य सिद्धि के लिए घी शुद्ध गाय का घी से अभिषेक करिए प्रमेह रोग और मानसिक शांति के लिए दूध की धारा से अभिषेक करिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शक्कर मिश्रित जल जल में शक्कर मिला दीजिए और उसे अभिषेक करिए अगर रोगी हैं तो सरसों के तेल से और शत्रु बहुत है क्योंकि कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जो आपके अपने दुख से तो ज्यादा दुखी नहीं है लेकिन आपके सुख से जरूर दुखी है उन शत्रुओं की शत्रुता बुद्धि नाश के लिए मधु यानी शहद से हनी से अभिषेक करिए दोष, घर में किसी का काल मृत्यु हुई है तो दोष की शांति के लिए पंचामृत से अभिषेक करें इन विशेष द्रव्यों के द्वारा अभिषेक करने से आप सभी को मन परिणाम जरूर मिलेगा निश्चित रहिए क्योंकि मां लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देगी गॉड इज सो काइंड वो आप पर कृपा जरूर बरसाएंगे यह तो थे मां लक्ष्मी को घर बुलाने के कुछ विशेष उपाय अब आप मुझे यह बताएं कि आज के भागदौड़ भरे युग में किस घर में शांति है पति पत्नी में झगड़ा क्या लेकर जाएंगे लव एट फर्स्ट साइट और फिर बाद में डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट कहीं ऐसा आपके साथ तो नहीं है दूर करिए लड़ाई झगड़ों को कुछ नहीं मिलने वाला है सब यही रह जाएगा ग्रह कलेश पारिवारिक सदस्यों में मनमुटाव पति पत्नी के बीच आए दिन होती तकरार बुजुर्गों की उपेक्षा यानी उनका एस, उनका आ, किसी प्रकार का आशीर्वाद लेना उनकी उपेक्षा करना उनको तिरस्कृत करना उनका अपमान करना और युवाओं का अनियंत्रित चाल चलन, रही यानी जो यंगस्टर है वो शराब पी रहे सिगरेट पी रहे गलत कर्म कर रहे घर घर की कहानी बन चुकी आज की तारीख में शादी हुए कुछ साल भी नहीं बीतते हैं कि तलाक वाली बातें शुरू हो जाती है किसी न किसी बात को लेकर घर का माहौल अशांति अशांतिपूर्वक बना रहता है ग्रह से तात्पर्य है एक ऐसा स्थान जहां सुख हो शांति हो दौड़ धूप के बाद घर आए हुए ग्रह स्वामी को चैन की सांस मिले लेकिन ऐसे घर अब दुर्लभ होते जा रहे हैं हर घर में रोजाना के झगड़े परिवार परिवार और सदस्यों के बीच कहा सास बहु बहू की झिकझिक बच्चों की बनमानी की जो कहानी आज की तारीख में आम है भगवान का नाम लेने की किसी को फुर्सत ही नहीं न घर में नियमित पूजा पाठ होता है ऐसा क्यों क्योंकि ग्रह लक्ष्मी जो घर की शांति बन सकती है वह कहीं ना कहीं अपनी इस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर पाती है शिव और शक्ति सबसे सुंदर गृहस्थ के प्रतीक हैं, उनकी आराधना कुमारी कन्याए सुयोग्य वर के लिए करती है तो पुरुष समृद्धि सुख भयनाश और निरोगी काया की कामना